प्रहलाद जी महाराज प्रहलाद जी महाराज ने अपने मां के गर्भ में ही भगवान की भक्ति का उपदेश सीखा राम जी जब हिरण्य तपस्या करने के लिए चला गया प्रहलाद जी के मुंह से बनायुक्त बतायु है तो देवताओं ने कयादू को हिरण्य की पत्नी को पकड़ के घसीटा द जी ने देखा कि क्या कर रहे हो क्या महाराज दैत्य पत्नी है कि क्या होती है कि दैत्य का गर्व है कि का होगा लेकिन सरकारिक पधार रहे हैं महाभागवत परम वैष्णव है इसमें अनर्थ हो जाएगा भगवान दैत्यो की अपेक्षा कही तुमसे ना नाराज हो जाए महाराज छोड़ दिया कांपने लग गए वही रहे नारद जी महाराज के आश्रम में निवास की नारद जी महाराज ने उनको शिक्षा दी दीक्षा दी हां कयाद श्रीनारी की शिष्या है शिक्षा भी दिया दीक्षा भी दिया लेकिन देवर्षि का लक्ष्य यह था कि शिक्षा में इसको दे रहा हूं उनके लगे इसके गर्भ को दीक्षा में इसको दे रहा हूं कान पर कान पर आंख उसके लगाया दृष्टि है पेट पर इतने सुन ले मेरे लाल तू ही मेरा योग्य बनेगा दीक्षा मिल गई शिक्षा मिल गई श्री प्रहलाद जी ने कहा मेरी मा तू भूल गई लेकिन मैं भूला नहीं मुझे आज भी याद है। याद्य कुमारों से कहा है आगे चलते हैं, राम जी चार पुत्र थे श्री प्रहलाद जी महाराज परम धमत देवताओं को भगवान ने वरदान भी दिया घबराओ मत इसको मैं मारूंगा इसको मैं जरूर मारूंगा कब मारूंगा कि निर्वैराय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय प्रशांतायसुताय महात्मा प्रहलादात बरोम ये बरोर्जित बरोर है बर के द्वारा इसमें ऊर्जा हो गई है ये फिर भी मैं इसको मारूंगा जब मेरे भक्त प्रहलाद से दुश्मनी ठानेगा तब ये एक श्लोक में प्रहलाद जी का सारा चरित्र है जो मैंने श्लोक कहा है ना इस श्लोक में प्रहलाद जी के प्रहलाद जी के चरित्र की सूची प्रहलादाय कुछ बचा नहीं सब पूछा गया उसके चार पुत्र थे मैंने आपसे निवेदन किया उसमें प्रहलाद जी महान थे महाराज ठाकुर की चरणों की उपासक थे ने? शुक्काचार्य के दो पुत्र थे संड और अमरख उन्होंने पाठशाला लगाई हिरणकश्यप के महल के पास उस पाठशाला में श्री प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए गए दैत्य बालकों के साथ प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए और वहां से लौटे कुछ दिनों के बाद ऋषिकुल से जब लौटे तो माता ने प्यार किया सजाया सजे हुए महाराज हिरण्य कश्यप के गोद में जाते हैं प्रहलाद जी महाराज तो गोद में बिठाया सिर चुंबा और लगा कहने कि बेटा तुमने अपने जीवन में जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई अच्छी चीज मुझे को सुनाओ जो सबसे बढ़िया चीज इसी प्रहलाद जी ने तो कहा कि पिताजी हम तो ये सबसे बढ़िया अध्ययन मानते हैं कि इस अंधे कुएं की तरह गृहस्थाश्रम को छोड़कर बन में जाकर के आप भजन करिए दैत्य ने सुना सुनकर के हंस पड़ा मालूम पड़ता है कोई इसकी बुद्धि का भेदन करने वाला इधर उधर घूम रहा है संडाम को बुलाया कहीं इसको ठीक से रखो कोई इधर उधर से आकर के इसको खराब बात न सिखावे संडाम के ले गए ने पूछा बेटा एक बात बताओ थैंक यू कि ये जो तुम्हारी बुद्धि आई तुम किसने सिखाया सी का मुझको किसी ने सिखाया नहीं गुरुजी तो फिर कि मेरा मन तो ठाकुर की ओर वैसे जाता है जैसे चुम्बक की ओर लोहा चला जाता है यथा ब्राह्मण स्वयं आकर्षौ अपने आप जाता है महाराज ठाकुर की प्रेरणा से जाता जाता है है अपने आप जाता है स्वामी गुरुदेव मैंने कोई अपने मैंने कोई प्रयास नहीं किया अब महाराज उसने बड़ा फटकारा ले मेरा पेट इसको बताऊं बताऊ कहा इसमें लिखा हुआ है, है? ले मेरा बेत्रम बेत तेरा बेत जो है इनके वाला नहीं वो तेरे बेत से तो तेरा ही कल्याण होने वाला है समझी सीधाराम जी फिर प्रहलाद जी महाराज घर आए माता ने बड़ी प्यार से नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया खूब बढ़िया श्रृंगार किया काजल का काजल लगाया काजल का डिठोना लगाया किसी बड़े प्यारे प्यारे थी श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े सुंदर थे प्रणाम करा तो पादयो पतितम बालम चरण में गिरे हुए श्री प्रहलाद जी महाराज रश्यपे उठा के गोद में ले दिया चूम रहा है सूग रहा है बड़ा प्यार कर रहा है बेटा कुछ बताओ तुमने जो बढ़िया पढ़ा है जो तुमने अच्छा पढ़ा हो उसमें से जो सबसे अच्छा हो वो बताओ प्रहलादानुचता प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी सुनाऊ के? के हमारे अध्ययन में सबसे उत्तम अध्ययन यह है आप लोग ये सुन लीजिए इससे बड़ा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम गंभीर होगी कथा सुन ल हो सके तो रूई हंसी तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम हमने पिताजी सुनना सीखा है हमने सुनना सीखा है राम जी सुनना क्या सीखा है हमने ठाकुर के पवित्र नाम को सुनना सीखा है अगर दुनिया कुछ कटुपचन कहे उस कटुपचन को हमने सुनना सीखा है दोनों का बड़ा संबंध है आप जो कटुपचन सुन सकता है वही ठाकुर की गुण को भी सुन सकता है जिसमें कटुपचन सुनने का धैर्य नहीं है उसमें ठाकुर के गुणानुवाद के सुनने का भी धैर्य नहीं होता श्रवणम कीर्तनम हमने कीर्तन करना सीखा है राम जी के नाम का, काली बजा बजा करके महाराज फिरक फिरक करके नाच नाच करके हमने ठाकुर का कीर्तन करना सीखा है कीर्तन में नाचना भी है भला बगर नाच की कीर्तन नहीं बनता हन हीले ठाकुर के प्रेम में और कमर और चरण हिले के नाम के संकीर्तन में अवत्थित हाथ हो मारा उस समय कीर्तन का आनंद आ जाता है लेकिन कभी एकांत में करके देखो दुनिया की नजर न लग जाए केवाड़ा बंद कर लो पैरों में घुमरी घुंग पहन लो मैंने इस, इसका अनुभव किया है अनुभव करके आपको सुना रहा हूं ऐसा मत समझना केवल कोरी गप्प सुना रहा हूं पैरों में घुंग हो हाथों में करताल हो वस्त्र की संभाल लो, ठाकुर का नाम मुख में हो ठाकुर सामने हो किवाड़ा बंद हो किसी प्रकार का अंतराय ना हो कोई देखने वाला ना हो कोई ताकने वाला ना हो अगर देखने वाले हो तो तुम ठाकुर को ठाकुर तुम बस तो उस समय महाराज कीर्तन करो उस कीर्तन का आनंद कभी लेके देखना और अगर आनंद मिल जाए पहले दिन नहीं मिलेगा एक आध महीने दो महीने अभ्यास कर और फिर आनंद मिल जाए तो मुझको बताना आकर के ये महाराज जी क्या आनंद मिला नहीं तो कृतज्ञ बन जाओगे मुझे बताना आकर के न बताना आकर चिट्ठी लिख के बताना हम दावे के साथ कह रहे हैं पूर्वक कह रहे हैं छाती ठोंक के कह रहे हैं छह महीने ऐसा कीर्तन कर लो तुम्हारी जीवनधारा में अगर परिवर्तन ना हो तो मुझको बताना श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण ठाकुर का स्मरण श्रवणम कीर्तन कीर्तनम विष्णु स्मरण ठाकुर का स्मरण राम जी लंबी कथा सुनने के बाद स्मरण की ताकत आती है लंबी कथा सुनता सात सौ श्लोकों की गीता सुनने के बाद अर्जुन को ताकत आई अब हम आपके भजन के स्मरण करने का करते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद ये बदल ठाकुर के चरण की पूजा करो ठाकुर के चरण की अर्चन ठाकुर की मंगल में अर्चा करो ठाकुर के मंगल दिव्य विग्रह का अर्चन करो अर्चन करो पूजन करो ठाकुर जी का पूजन करो ठाकुर जी की आरती करो ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर सुंदर स्नान कराओ बढ़िया से अर्ग से पाद्य दू अर्ग दो आचमन कराओ सबके अलग अलग होते हैं अलग अलग समय है ना पाद दूर चार प्रकार के जल तैयार करो उससे ठाकुर जी का पाद्य अर्ग आचमन स्नान कराओ बढ़िया सुंदर सुंदर म मता हुआ केसर अपने तो लोग खाएंगे खीर में डाल केसर और ठाकुर जी के चंदन में लगाएंगे रंग धिकार है अगर आपके पास है नहीं तो आप मिट्टी का चंदन ठाकुर को लगा दो ठाकुर को स्वीकार लेकिन आप स्वयं तो केसर दूध में डाल के पीते हो और ठाकुर के चंदन में रंग डालते हो वह भागा है मंदभाग्य है उसके पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हमने देखा है महाराज स्वयं तो कम पीते में केसर डालते महाराज जी गर्मी आती है जाड़े में और ठाकुर के भरोसा पर ठाकुर जी के चंदन में रंग डालते केसर पी अर्चनम, अर्चन में वित्त साक्ष्य नहीं होता है भाव साक्ष्य नहीं होता है। गरीब है तो भाव साक्ष्य न करे और अमीर है तो वित्त साठ्य न करे और भाव साठ्य करे समझ लीजिए एक गरीब है उसके पास कुछ नहीं है एक दूरबा का अंकुर तुलसी का दल असाधारण सी तीप से गोमती से लाया हुआ जल ठाकुर को अर्पण कर दो ठाकुर प्रसन्न होकर के सब कुछ दे जाने ठाकुर को वस्तु की आवश्यकता है, ठाकुर को तो भाव की आवश्यकता है, अर्चना उसके बाद आरती करो था हरती सब आरती आरती राम की हरती सब आरती आरती राम की आरती करो आरती करो तो कैसे करो राम जी कुछ चरण में करो कुछ मुख में करो कुछ सर्वांग में करो ये क्यों कि आरती करो तो भगवान की चरणों का दर्शन करो मुख में करो तो ठाकुर के मुखमंडल का दर्शन करो आरती को ऐसे करना जरा सुनो ऐसा काम करना ये आरती नहीं हो आरती करो तो ठाकुर का दर्शन करो ठाकुर के दर्शन करो आर जिसको ठाकुर के दर्शन नहीं होते आरती में उसने वास्तव में आरती नहीं आरती आरती निवृत्ति का साधन है आरती निवृत्ति का दुख की निवृत्ति का साधन ठाकुर की आरती है। आरती करो ठाकुर की आरती करो आरती में ठाकुर श्रृंगार करने के बाद आरती का नंबर आता है जब सब श्रृंगार कर लो नकसिख ठाकुर को सजा लो सब ठाकुर की अंग और फिर कुछ कमी हो जाए तो आरती जब कर लो तो उसको फिर सजाओ यह है अर्चना अर्चनम वंदनम वंदन ठाकुर जी के चरणों में वंदन करो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करो प्रति निवेदन करो जो ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता है जो ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता है उसके समस्त बंधन कट जाते हैं जो ठाकुर जी के चरणों में बंधन करता है उसके बंधन कट जाते हैं और ठाकुर को बंधन में ले लेता है ठाकुर को आपका वंधन बंधन में डाल देता है आपका एक बंधन ठाकुर को जीवन भर के लिए बंधन में डालता है शक्रदेव प्रपन्ना एक बार करम दास्यम ठाकुर की दास से भावना से उपासना करो हम ठाकुर के दास हैं दास तो आप हो आप दास हो मैं दावे के साथ कहता हूं आप दास हो धन के दास हो स्त्री के दास हो पुत्र के दास हो लोभ के दास हो काम के दास हो क्रोध के दास हो अरे बहुत की गुलामी अब ठाकुर की गुलामी कर अब ठाकुर के दास बन जाओ, और जब ठाकुर के दास बन जाओगे तो दुनिया का दासत्व निवृत्त हो जाएगा ठाकुर के दासत्व में दुनिया के दासत्व से निवृत्ति है ठाकुर के दास ठाकुर के दास बनने में जो आनंद है वो लोगों के मालिक बनने में नहीं है अगर कोई कह दे तुम ठाकुर का दासत छोड़ दो दुनिया की बात छोड़ दो अगर मेरे राम से कोई कहे कि तुम ठाकुर का दासत छोड़ दो हम तुमको अमुख मा, मालिक बना दे रहे हैं, हम कह तेरी तेरी म, तेरा मलकाना तेरे पास रहे हमारे दासत में जो आनंद है वो हमको ले रहे दो हमको उसकी आवश्यकता है ठाकुर के दासत्व में जो आनंद है उस तो दुनिया के स्वामित्व में आनंद वह नहीं है इसको कोई दास जानेगा महाराज दासत्व के आनंद को कोई दास जानेगा जो हृदय से दास होगा है ठाकुर के दास बनो दासम सख्यम दास बन जाओगे तो ठाकुर सखा अपने आप बना लेगा सुन लो दास बन जाओ ठाकुर सखा अपने आप बनाने के लिए तैयार एक आदमी आया क मैं तो आपका नीच दास हूं ठाकुर ने तुरंत क्या कहा अरे तू तो मेरा सखा है <laughs> देव धरणी धन धाम तुम्हारा देव धरणी धन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवार नीच से वो कहा ठाकुर क्यों सत्य सब सखा सुजाना दीने पितुआ यसुआना सख्यम आत्मनिवेदन अपना सर्वस्व ठाकुर के चरणों में अर्पण कर दो पिताजी हमने तो यही नव सीखा है और महाराज उसने कहा चंदावर्श तुमने क्या पढ़ाया क्या हमने नहीं पढ़ाया महाराज ये आपकी बेटी की बुद्धि है इसको हम दूर कर सकते अब तो महाराज ने उठा करके पटक दिया प्रलाजी को। उठा के पटका और पटक के कहता है इसको मारो अब महाराज लोग त्रिशूल ले लेके दौड़े हा और प्रहलाद जी बैठ गए त्रिशूर से सब महाराज को चलाए प्रहलाद जी को और त्रिशूल के अग्रभाग में ठाकुर बैठे हुए हैं और फूल से कर रहे हैं, फूल से पर। एक ने गदा फेंक के मारी ठाकुर को श्रिया प्रहलाद जी को गदा फेंक के मारी गदा से तो गो चली और जब प्रहलाद के गले में आई तो माला बन के तैयार हो गए हिरण कश्यप ने कहा हाथियों को शराब पिलाओ हाथियों को शराब पिलाओ शराब पिला करके चारों तरफ से बड़े बड़े हाथी और बीच में प्रहलाद जी और सब जितने भी महावत है पीलवान है सब लेके चले महाराज सब लेके चले प्रहलाद जी महाराज ने जब देखा तो प्रहलाद जी ने देखा अरे इधर भी ठाकुर जी इधर भी ठाकुर जी इधर भी ठाकुर जी ठाकुर जी समझ करके वो हाथी से इस सूर से लिपटने के लिए चले और हाथी ने महाराज पीलवाड़ को तो उठा करके नीचे फेंका और प्रहलाद जी को महाराज को उठा करके अपने ऊपर बिठा लिया और प्रहलाद जी ऊपर से भी ऊपर से कह रहे हैं कि सीताराम सीतारा, सीताराम सीताराम जय सीताराम ऊपर से महाराज प्रहलाद जी हाथी पर से कह रहे हैं दिग्गज दिग्गजी राम जी दंद शुक बड़े बड़े विषधर शर्म चारों तरफ से महाराज प्रहलाद जी को डसने के लिए आ रहे हैं फिर कश्यपाया करते हुए विषधर शर्म चले वहां से और चारों तरफ से आए जब प्रहलाद जी के सामने आए तो सब एकदम यो खड़े हो गए और चारों तरफ से प्रहलाद जी के पक्ष लगा दिया। दिग्गज दंद शु कई अभिचारावपात नई अभिचार किया गया कृत्या उत्पन्न की गई चक्र ने कृत्या को विखंडित कर दिया अवपात ही जितनी कथा मैं कह रहा हूं लगभग सभी पुराणांतर में लिखी हुई है अवपात ही ऊपर पर्वत से जाकर के गिराया गया और जब पर्वत से गिराया गया और गिराया गया किसी बड़ी जलाशय में क्योंकि तो पर्वत से गिरने पर पहले बचेगा नहीं और अगर बचेगा पर्वत से गिरने पर तो नंजी में डूब के बन जाएगा लेकिन जब प्रहलाद जी महाराज नीचे गिरे तो ठाकुर अपने मंगल में कर कमलों से उन पर रोकने के लिए तैयार ठाकुर की पूजाओं में गिरे जल में स्नान करके ठाकुर अपने पीतांबर से उनके शरीर को पूछ रहे अभिचारावपात नी ही माया भी अब सबका उदाहरण कहा तो दूंगा माया भी संध गरदानी ही जहर पिलाया गया ये मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है लेकिन एक संत से मैंने सुना है गरदान के विषय में गरदानई गरदान तो दिया गया ये तो ग्रंथ सिद्ध है कैसे दिया गया एक संत ने मुझको सुनाया था आप तो संत गरदान राक्षस ने कहा दैत्य ने अपनी पत्नी कयादू से आज तुम्हारे पार्थिव्रत की परीक्षा आज तुमको अपने हाथ से अपने बेटे को जहर देना पड़ेगा यादू का हृदय कहांप उठा अपने निर्मम कठोर पति की जानती थी पुनः प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं हुई महान प्रतिब्रता कयालू महान प्रतिब्रता कयालू दूध में जहर मिलाया प्रहलाद को देने के लिए तैयार हो गई प्रात काल प्रहलाद जब पूजन करके उठे मां आज तूने तो ठाकुर जी के सामने दूध नहीं भेजा माँ के आंखों से अविरलत सुधार बह रही है दूध का गिलास बगल में बैठा हुआ है रखा हुआ है मां मुझे दूध नहीं दिया मां का हृदय कांप उठा दूध प्रहलाद ने स्वयं ले लिया जब कहा तो रे यम गोविंद तुम व्यवेपये पीने के लिए मुख लगाया आज के ऊपर भक्त की ममता विजयी हो गई चीख मरे का मत भी उसको उसमें जहर मिला हुआ है प्रहलाद ने कहा मां यह जहर मिला रहा होगा लेकिन जब ठाकुर ने इसको पी लिया तो अब तो यह अधरामृत मिल गया है अब तो इसमें अधरामृत है मां जाड़ बूझ करके उसको पी लिया महाराज और भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करई ही अभोजनई ही एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया सन्निरोधी शब्द आया है सन्निरोधई अभोजनई दोनों को साथ मिले काल कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें कहीं से हवा नहीं आ सकती शब्द नहीं आ सकता आवाज नहीं आ सकता आवाज नहीं आ सकती हाथ नहीं आ सकता प्राण धारण करने के लिए केवल एक छोटा सा रोशनदान जरूर कुछ नहीं कहीं नहीं सीलन भरी, बदबू भरी। ऐसी कोठरी के एक महीने रहने वाला मर दस दिन रहने वाला आदमी मर जाए बड़े बड़े दैत्य पहरे पर इसका ताला खुलना नहीं चाहिए न इसको भोजन देना है न इसकी संभाल करनी है उसी में सब कुछ करेगा ताला खुलेगा नहीं कब तक कि जब तक ये मर न जाए प्रहलाद जी उसी में बैठ करके ठाकुर के नाम का संकीर्तन कर रहे जब भोजन का समय आया भूख तो लगी नहीं उस रोशनदान से दिव्य प्रकाश आया महाराज और प्रकाश के सहारे एक दिव्य आभा प्रभा कांति से संयुक्त माता प्रहलाद थक करके सो गए माता ने आकर के प्रहलाद के मस्तक पर हाथ रखा बेटा उठ जाओ मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई भोजन कर लू दिव्य प्रसाद दिव्य अन्न दिव्य ले सारे प्रकार की पदार्थ थाली में तैयार माँ तू कैसे आ गई तुझे किसने आने दिया तू पहले खा ली तू पहले खा ली माँ ने अपने हाथों से ले लेकर के एक एक कवर प्रहलाद के मन में डाला भगवती करुणा मई जगत जननी पर लक्ष्मी जी ने प्रहलाद के मुखड़ी में कवर डाला एक एक ग्रास की जी कथार्थ हो गए बेटा अब इस भोजन करने के बाद अब तुझे भूख लगेगी नहीं प्यास लगेगी नहीं अब चिंता मत कर और काल कोठरी में महाराज चारों तरफ से सुगंधी का वातावरण हो गया मामा मामा महक रहा है चारों तरफ वो काल कोठरी नहीं महाराज वो तो दिव्य मंगलमय प्रकोष्ठ हो गया राम जी गरदान अभोजन हिम बायुअ सलिल रपी न शशाक यदा हम तुम अपाप मसुराश नहीं मार सका चिंतित हो गया संदा मर्ख ने आप चिंता मत करें हम यत्न करेंगे और हमारे गुरुजी जी शुक्राचार्य जी महाराज जब आएंगे तब इसका कोई कोई उपाय करेंगे जब वहां प्रहलाद जी महाराज को फिर अपने पाठशाला में संदा मर्ख ले गए प्रहलाद जी महाराज ने अपने पूरी जग की कथा जो मैंने आपको बताया था अभी सुना करके सारे बालकों को रामदास बना दिया सारे बालकों को रामदास बना दिया सबको राम भक्त बना दिया महाराज और सबसे कह दिया कि बुढ़्ढे होकर के भजन नहीं करना है कल किसने देखा है कल किसने देखा है जो कहते हैं मेरे से बड़े से कहते हैं और कौन कहता है पचास पचास सात सात वर्ष के बुड्ढे कहते हैं भारत यहां भी है कठ वो कहते क्या है कि महाराज अभी जरा सा और आगे, दो चार वर्ष और आगे आजिए अभी तो कमानी की उम्र है थोड़ी सी जिंदगी भर ऐसे करते रह जाओगे कभी तुमको समय मिलेगा नहीं भजन करने की अवस्था लड़कपन से है जिसने लड़कपन से भजन का अभ्यास नहीं डाला बुढ़ोती में आके उससे भजन नहीं होगा महाराज ये मैं अनुभव की बात सुना रहा हूं हमने देखा है लोगों को हमने देखा है लोगों को अपने आंखों से देखा है खूब इच्छा भी है कि भजन करें सुविधा भी है भजन करने की बेटे पोते भी कह रहे हैं भजन करो लेकिन मैं अयोध्या में रहने चाहता सारी सुविधा है नौकर चाकर है क्यों क्यों नहीं रहन जाते का क्यों नहीं? क्या महाराज मेरा मन नहीं लगता मेरा मन वहीं जाता है अगर मन को ठाकुर के चरणों का रसिक बनाया होता तो घृणित लगते लेकिन अब तुमने उनको रस, उनका रस का रसिक बना दिया है इसलिए तुम्हारा मन अब नहीं लगेगा अब तो ठाकुर की मंगलमयी कृपा हो जाए तभी तुम्हारा मन लग सकता है तुमने अभ्यास अपना समाप्त कर दिया इसलिए लड़कपन से ठाकुर की भक्ति करी कौमारे आचरे प्राजवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रु अमर्थम लड़क पर से ठाकुर का भजन करो बालकों के मन में श्री प्रहलाद जी महाराज की बात गढ़ गई अब महाराज पाठशाला जो संडा की थी वो तो कीर्तनशाला हो गई अब तो वहां भगवान के नाम का संकीर्तन होए लोग नाचें और खूब जब आया तो जब कुछ किया तो कह अब महाराज डर गया कि कहीं ये सब मिलके मुझे लपेट में ले ले महाराज अब हाँ वो भगा गया हिरण्य कश्यपाला बिगड़ गई मेरी अब हिरण्य ने प्रलाद को बुलाया बुला करके महाराज और उसका ओट कांप रहा है शरीर कांप रहा है और का है चल परमात्मा यदि न दृश्य थे खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता और उसका कहना देखो काठ का, तो का था था बना काठ का खंभाजी पत्थर का नहीं था हाँ दक्षिण में भगवान को काष्ठपुत्र भी कहते हैं दक्षिण में ठाकुर का नाम काष्ठपुत्र गोस्वामी जी की दृष्टि से तो पत्थर का खंबा था श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो पत्थर का खंबा लिखा आपके महाराज उन्होंने कहा लिखा प्रीति प्रती बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे दाक्षिणाद्य लोग कहते हैं खंबा का था इसीलिए भगवान कहते नमः ऐसा तो काट का खंबा का खंबा हो, पत्थर का खंबा हो हो पत्थर हमें कोई मतलब नहीं हम तो ये जानते हैं कि ठाकुर उसी से पैदा हुए हैं हमें शास्त्रार्थ से कोई मतलब नहीं और न हमारा कोई मत है ना कोई बही मत है अगर पत्थर का खंबा मारो प्रमाण है गोस्वामी जी ने लिखा है ष्ट का खंबा मारो प्रमाण है दक्षिण आज भी कहते हैं खंभा था उसमें बड़े जोर का मुक्का मारा महाराज स्तंभम तथा बड़े जोर का मुक्का मारा और जब मुक्का मारा महाराज जी तो बुजन कटास्ट तो एकदम उसमें बड़े जोर की आवाज हुई और आवाज होकर के भगवान होकर के आकर के सामने पर बोल शंकर भगवान ठाकुर साहब ने आ उसको अपने जागो पर लिटा लिया जागो पर लिटा करके देहरी पर आ गए मकान के कहे घर के भीतर हूं कि बाहर कहे कहीं नहीं संध्या का काल दिन है कि रात कहे ना दिन है न रात है के मुझे देख मैं पशु की मनुष्य हूं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 ठाकुर के उस विकराल स्वरूप को देख करके सारे देवता कांप उठे देवताओं ने नेक्ष्मी महारानी को भेजा लक्ष्मी जी आई बड़े गर्व के साथ सात्विक गर्वत्य नहीं सात्विक गर्व मेरे स्वामी है मैं अभी मना लूंगी यह गर्व तो होना ही चाहिए यह गर्व किस पत्नी में नहीं कोई पत्नी है बड़े गर्व के साथ आई अभी मना लूंगी और जब ठाकुर के सामने आई तुम्हारा जो स्वरूप उदर की भगी और दूर जा के श्वास लेने लगी लंबी लंबी क्या बात कि ये स्वरूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये स्वरूप मुझसे सहा नहीं जा रहा है मैं सह नहीं पा रही हूं यह स्वरूप का सह मुझसे नहीं हो रहा है श्री श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि त्रैलोक्य की, की शक्ति में कुंठा लग गया लक्ष्मी जी महाराज भय के द्वारा प्रकम्पित है अब श्री ब्रह्मा जी महाराज पांच वर्ष के बालक के सामने जाते बेटा तेरे पिता को मारा है तू तु जाको मारा बला जी निडर कोई चिंता नहीं आकर के ठाकुर के चरणों में गिर और जो ठाकुर के चरणों में पड़े ठाकुर ने देखा है क्या मेरे मेरे चरणों में कैसा स्पर्श है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 प्रहलाद जी ने विधान राम जी प्रहलाद का रा, राज्य सिंहासन पर परिरोह हुआ है प्रहलाद जी महाराज हिरण के, के राज्य पर बैठे ठाकुर वहीं पर ठाकुर वहीं इसके बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया भगवान वहीं से अंतर्धान हो गए ठाकुर जी को प्रदान किया प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी ने धर्म पूर्वक अपना जीवन निर्वाह किया इसके बाद कथा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 तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवत शरणार्थी भगवान के शरण में चले श्री गजेंद्र जी महाराज पहले राजा थे इंद्रदुंग नाम के राजा थे द्रविड़ देश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 लेकिन यह उल्टी बात है गजेंद्र को देख के सिंह भाग जाता है, डर करता एक साधारण सा ग्राह मुझे पकड़ने ऊपर छुड़ा ना पाऊ ग्राह ये तेरी शक्ति नहीं तेरा पौरुख नहीं ये तो विधाता का पास है विधा तुरा और जब विधाता का पास है तो मैं जाऊं कहां ब्रह्मा की लेख को तो कोई मिटा नहीं सकता अब मैं जाऊं कहां मत घबराओ काल से मत भगड़ाओ कर्म से मत घबराओ ब्रह्मा की लेखनी से हमारे शास्त्रों का दावा है वैष्णव भक्तों का दावा है कि निश्चित सिद्धांत है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 रूम रूम प्रतिला कोटि कोटि ब्रह्मंड अब मैं उसके शरण में जा रहा हूं विधाता के पास हम कुछ चिंता नहीं उसकी नजर के भी न होकर कहते बुद्धिर्पुंठिकाना स्वामी मेरी बुद्धि विपुंठा मेरा बुद्धि पर बुद्धिपल तो हो गया है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 इसको भी कर लो इसको भी देख लो सारी युक्तियां सारी शक्तियां सारी बुद्धियां जब समाप्त हो गई ठाकुर अब मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं परम परंपरायणम अब मैं उनके शरण में जा रहा हूं भक्त को तो थे ही गुरु जन्म के महाराज इसी अगस्त का श्राप नहीं हुआ हो कि अगस्त की दीक्षा हो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 ओम नमो भगवते तस्म उन भगवान को मेरा नमस्कार है कौन यत एकत्मकम ये जितना भी प्रकाश दिखाई पड़ रहा है हमारे तो स्वामी कही विषय करण सूर जीव समिता सकल एक, ते एक। सचिता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई ये तिदात्मक पुरुषाय वह वो है कहा पुरुष मेरे पास है पुरुष पुरुषाय कैसे कहे आदि जाय परेश मही मैं उनके मंगल चरणों का ध्यान कर रहा हूं बड़ी बढ़िया स्थिति की है पूज्य पाठ कलियुग के विश्वामित्रित्व कलियुग के बामन के सुदामा शिवाली जी महाराज कहा करते थे कि अगर व्यक्ति सांसारिक ऋण के भार से दबा है इस स्त्रोत्र का विधिवत अनुष्ठान करे ऋण समाप्त हो अगर व्यक्ति पारमार्थिक ऋणों के बोझ से दबा हुआ है या किसी ऋण का प्रतिकार नहीं कर पाया है इसका नित्य पाठ करे उसका कल्याण होंगलमय है भक्त जन इसका नित्य पाठ करते द्वारा एक छोटी सी पुस्तिका गजेन्द्र निर्मोक्ष के नाम से प्रकाशित बहुत दिन से इसका पाठ नृत्य करना चाहिए शुद्ध करके इसका पाठ नृत्य करना चाहिए जरेन्द्र मोक्ष बड़ा पवित्र है जवेंद्र मोक्ष बुद्धि शुद्ध गवेंद्र मोक्ष आपकी सदगति प्राप्त कराता है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला अंत में तभी अशुद्ध बुद्धि वाला नहीं होता है उसकी बुद्धि निर्मल होता है गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना है वैष्णव मात्र को प्राणी मात्र को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है गजेंद्र जी महाराज की यह बड़े स्थिति है बड़ी आर्थिक स्थिति है खाली सूर थोड़ा थोड़ी सी बाकी है उस समय की स्थिति है ये थोड़ी सी सूर क्या बाकी है राम जी सीता राम जी सूर क्या बाकी है उसका अहंकार गल गया उसका ममत्व गल गया उसका सारा संस्कार गल गया केवल एकमात्र भक्ति के संस्कार ही बचे और सब कुछ भी सूर्य बाकी है सब तो कुछ बचा अहंता गल गई महता गल गई बेटा भूल गया बेटी भूल गई परिवार भूल गया संसार भूल गया जाति भूल गई जाति भूल गई आदि भूल गई जाति भूल गई सब कुछ भूल गया बचा क्या केवल भगवत स्मरण का संस्कार ही बचा मात्र भगवत स्मरण का और ऐसे संस्कारों तो से उन्होंने भगवान की स्तुति की ठाकुर बेहतर है इंदिरा देवता भगवान की करते हुए सामने खड़े नारद जी वीणा की तंत्री प्रशंसित करते हुए सामने तलपद का दान कर रहे हैं गौर जी महाराज सामने विष्ट सेठ जी महाराज उपस्थित हैं श्री लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही हैं। में ठाकुर के मनोभाव को समझ लिया गरुद आगे बढ़कर के ठाकुर को भगवान गरुड़ वाह होकर दौड़े और जब यहां पास में आई तो गणिंद्र महाराज एक पुष्प लेकर के अपने सूर में ठाकुर आ रहे स्वर्ण आप रहे वैकुंठ तो से आ रहे हैं आप तो बैकुंठ से आ रहे हैं ठाकुर तो गर्म पर चढ़ के चल रहे गान, गान के निकल रही हा तार जगन्या छंदो बले नरुणे नमल्यमान चक्रायुध चक्र को तैयार कर रखा है चक्रायुध चक्रायु भगमद भगमद आत्म गजेन्द्र और वो सोन नगरीत सुरुबले नृहित आर्त झटकार दिया महाराज सरसुर हरिम आ रही जरूर पर चलते आ रहे दृष्टवा दरुप मत हरिम हरी आ रहे हैं हरि हरि हमारे दुख का दुख को निवृत्ति करने के लिए आ रहे है हरि कहा देखा खेल जैसे ऊपा चट्त दिशा बुझ करम सबसे पहला शब्द क्या है नारायण नारायण नारायण पहली तुम्हारा स्वामी आप बिल्कुल बिल्कुल सुख सुप्र, सुमान दिखाई पड़ रहे आप तो नारायण नार मन स्वामी आप तो पानी के रहने वाले हैं सब और मैं पानी दे हूँ यहाँ से कड़ी बजट हो रहे नारायण नारायण आप तो नारायण हो आप तो जल में बिहार करते हो मेरे इतने आंसू निकल रहे हैं आपके बिहार तो के लिए पर्याप्त हाँ नहीं है नारायण तो यारे मेरे आंसू आपके बिहार के लिए पर्याप्त नहीं अच्छा बिल्कुल नारायण ना थी ले गुरु भगवान नमस्ते जो नारायण था भगवान जी का गरुड़ अब तेरी गति मर है अब तुझ पर चलकर करके मैं नहीं जा सकता भगवान ने छोड़ा तुम्हारा गरुड़ को छोड़ दिया गौर पीछे पीछे कर रहा तम बीछ कर माता सहतावती अवतार होता हो रहा, रहा। है अवतारित श्रोक अजह अवतर प्रजापति मन बहुत अजह और साधनाओं के परिणाम स्वरूप मैंने किसी को सुदशरथ बनाया किसी को नंद बनाया किसी को वस्देव बनाया तूने ने जिंदगी पर मेरी सेवा की आज मैं तुझको अपनी मां बना रहा हूं गरुड़ के पीठ से आज ठाकुर का अवतरण बना तम बी मजा सहसा वतीरय यही तो अवतार है क्या। सहसा वतीर सग्राह मासु सरस कृपय ठाकुर नीचे घुसे हाथी को नहीं पकड़ा ग्राह को पकड़ा ग्राह तू तो धन्य है ग्राह तू तो प्रत्य हो गया आज मेरे भक्त के चरण तूने पकड़ लिए आज मेरे भक्त के चरण अरविंद को पकड़ लिया है आज तेरी धन्यता के कारण मैं तुझे पहले दूंगा इसको बाद दूंगा सग्राह कृपयोजहार कृपा है ठाकुर अग्राह तो मुखात अरिणा गजेन्द्रम संपश्यता हरिभु मुच दुस्त्रियाम ये ठाकुर के हाथ में श्री राम गजेन्द्र के हाथ में कमल है अब इस कमल की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं वैष्णवाचार्यों ने इसकी बड़ी व्याख्या जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि कमल कहां से आया तो जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि जब ठाकुर लक्ष्मी के हाथों से अपने चरणों को छुड़ा के भगे श्री तो लक्ष्मी ने कहा जा तो रहे हो लेकिन इसका उद्धार करोगे कैसे तुम तो बहाना खोजते उद्धार की नहीं हो इसका उद्धार कैसे करोगे अपने हाथ के लीला कबल को घुमाया घुमा के फेंक दिया और ठाकुर के पहले वो कबल पहुंच गया हाथी के पास ठाकुर ने उद्धार कर ठाकुर उद्धार का बहाना खोज दिया ठाकुर का वस्त्रावतार हुआ ठाकुर का वस्त्रावतार अपनी सखी के लिए अपनी प्राण सखी के लिए अपनी नित्य सखी के लिए कृष्णार्पित प्राणा के लिए ठाकुर का वस्त्रा बता दिया उसके लिए ठाकुर ने बरसों पहले बहाना तैयार कर लिया था राजरानी भगवती द्रौपदी स्नान कर रही हैं यमुना ने स्नान करके बाहर निकली ठाकुर की प्रेरणा आज उनका उत्तरीय एकदम नया है देवियां चंदर हैं ऊपर से केवल साड़ी में नहीं रहती ये तो अधोवस्त्र वस्त्र है, उत्तरीय अलग से होती है ये परंपरा थी पहले भ्रष्ट हो गई द्रौपदी का उत्तरीय संयोग बस गया था एकदम नया ठाकुर के चरणों में अर्पण करके दासी आदमी के पहनने के लिए लाइंगे राजा रानी द्रौपदी जब किनारे आई देखा क्या एक महात्मा गदुर गुरगुरप -गुर रहे राजा रानी ने देखा क्यों खड़े क्यों है जग स्नान कर लिया संध्योपासन कर लिया सूर्याग दे दिया, सूर्योपस्थान कर लिया नालान के तर्पण भी इन्होंने कर लिया है मेरे देखते देखते अबे खड़े क्यों बुद्धिमती द्रौपदी को समझने में विलंब नहीं लगा उसने अपना उत्तरीय फाड़ा फाड़ के फेंक दिया दुर्वासा की लंगोटी बह गई थी दुर्भाषा सोच ये दुर्भाषा है महाराज दुर्भाषा के मतलब लोग तो कहते जो दूध बहुत खाए उसका नाम दुर्भाषा है और हम कहते जो दुष्ट वास जिसके हो वही दुर्भाषा है ये अपने वस्त्र की चिंता नहीं करते वास में वस्त्र ये अपने वस्त्र की चिंता नहीं करते वस्त्र फटा हो मैला हो कुचेला हो कैसा हो उसको पहन लेते थे इनको वस्त्र की चिंता नहीं थी इनको तो अपने ठाकुर की चिंता जो अपने को सजाने में लगा रहेगा ना वो ठाकुर को नहीं सजा पाएगा मेरी बात नोट कर दो जो पुजारी अप, अपने अपने ही अंगराग लगाता है वो ठाकुर को क्या सजाएगा ठाकुर को सजाने के लिए अपने को गलाना पड़ेगा महाराज मैंने आपको बताया था एक दिन भगवती देवहूति ने अपने स्वामी की सेवा की याद है कैसा वस्त्र था कैसा शरीर था सेवा तो खूब की राम जी पीछे नहीं लौटूंगा ये दुर्भाषा थी मात्र लंगोटी ही इनका वस्त्र था गोपीन कोपीन के अतिरिक्त इनका कोई वस्त्र था ही नहीं लेकिन दुनिया की भाग्यशाली वही है जो गोपिनधारी है एक बात याद रखना ये बड़े बड़े कोठियों वाले बड़े बड़े महलों वाले बड़े बड़े बैंक बैलेंसों वाले बड़े बड़े बेटों वाले है सैकड़ों पुत्रों वाले पौत्रों वाले भाग्यवान नहीं है कौपीनवंत खल भाग्यवंता जो कौपिन वही भाग्यवान है महाराज या वो भाग्यवान है जिसका मस्तक उन कौपीनधारियों के मंगलमय चरण सरसिजों में जाके ठोकर लेता है या तो वो भाग्यवान है राम जी दुर्वासा है भगवती ने वस्त्र फाड़ा फाड़ के फेंक दिया बह गया फिर दुर्वासा ने पकड़ने का प्रयास किया बह गया फिर फाड़ा फिर फेंका फिर फाड़ा फिर फेंका आखिरी टुकड़ा पचा था द्रौपदी की आंखों में आंसू छलकाए आज एक महात्मा की लज्जा का संवरण नहीं हो पाएगा क्या मेरे स्वामी मेरे आराध्य ये।, ये निकल नहीं सकते मैं जा नहीं सकती मैं करूं क्या आखिरी छोर जब टोकनी ने फेंका दुर्शा ने लपक के पकड़ लिया आड़बंद साधु पहनते हैं डाला आड़बंद में लगोटी लगाया बाहर आए के बेटी आज तू वृद्ध की वृद्ध की लज्जा बचाई ठाकुर तेरी लज्जा का संरक्षण बेटी तूने मुझे एक बीता वस्त्र दिया है बेटी मेरा आशीर्वाद है कि अनंत अनंत वस्त्रों के रूप में परिणित होकर के एक बीता तुझको मिले ठाकुर के चरणों में चढ़ाया गया एक सूत्र अनंत सूत्रों के रूप में परिणित होता है ठाकुर के चरणों में चढ़ाया हुआ एक अक्षत्र अनंत अनंत राश राश ढेर ढेर अक्षत पुंजों के रूप में परिणित होकर के आपके सामने आने वाला है ठाकुर बहाना खोजते हैं तारने लिए बहाना खोजती और हम ऐसे दुष्ट हैं कि ठाकुर को बहाना भी नहीं दे बहाना ठाकुर मिला देते हैं फिर भी उस बहाना से हम चूक जाते हैं ऐसे हम दुष्ट हैं हम अपनी बात कह रहे हैं अपनी आप सोचो कि मनुष्य का शरीर भी तो बहाना ही है है कि नहीं? इसको पाके अगर तुम चूक रहे हो तो ठाकुर की दुँगा। दुँगा। क्या गलती है क्या राम जी भगवती भास्वती करुणामयी कृपा मई श्री लक्ष्मी महारानी के हृदय ने हृदय में करुणा की तरंग उठी करुणा के तरंग से वो हाथों का कमल अपने आप जाके गजेंद्र के सूर में पहुंच गया गजेंद्र ने कहा स्वामी अर्पण है इस गजेंद्र इस तेरे सूर के बदले में मैं सब कुछ दे दूंगा गजेंद्र ने का उद्धार किया ग्राहक का उद्धार किया श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि ये अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया हुआ इस समुद्र मंथन का कारण क्या है देवता बड़े दीनहीन हो गए ये देवता दीनहीन क्यों हो गए स्वामी क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण की दी हुई वस्तु का अपमान कर दिया महर्षि दुर्बासा आ रहे थे सामने से इंद्र जा रहे थे इधर से हाथी पर चढ़े हुए श्री दुर्वासा ने इंद्र को देखा उनके गले में पुष्प की माला डली हुई थी इंद्र ने इंद्र को इंद्र ने प्रणाम किया श्री दुर्बाशा जी ने अपने हाथ अपने गले की माला उतारी और उतार करके बड़े जोर से यो लगाए लुकाया महाराज और जो माला लुकाई गई और जाकर के इंद्र के हाथ में इंद्र ने को प्रसादी मिल गई इंद्र ने उसको अवहेलनात्मक दृष्टि से गजेंद्र की मस्तक पर अरावत गजेंद्र ने उसको सूढ़ से उठाया तोड़ताड़ के पैरों से रौ यह सब दुर्भाषा जी के सामने हुआ है लोग कहते हैं दुर्भाषा जी बड़े क्रोधी हैं इस जगह आप होंगे तो क्या करेंगे इस जगह आप होंगे तो क्या करेंगे बोली दुर्भाषा जी क्रोधी नहीं है दुर्भाजी क्रोध करके भक्तों का महत्व बढ़ा दुर्भाजी महाराज ने इंद्र को साफ दिया जा श्री दुर्वास सश्रापात से इंद्रा लोका नृप निश्रीकाश्वत्र ने ज्यादय क्रिया अब इस सब के सब ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान की स्तुति करने के लिए गए अब जाए कहां कहें भगवान को छोड़कर और कोई शरण है ही नहीं तस्माद् ब्राम शरणम जगत गुरु स्वाम सनोधाष्यति शूरत क्रिया कितना बढ़िया शब्द है भगवान के पास जाओगे कहे हम भगवान के पास जाएंगे कह क्यों सम तो विधाष्य वो हमारा सम कल्याण करेंगे क्यों कह स्वा हम उनके अपने हैं आप अप उन, उनके अपने क्यों हो कहें कि सुर हैं और उस वो सूरप्रिया सुर हो मतलब क्या है या सूर का मतलब देवता को तो है ही लेकिन उसमें एक लीन अर्थ है वो सुरप्रिया सुर माने जो भगवान का भक्त हो उसका नाम है सूर हां जो भगवान से प्यार करे उसका नाम है सुख जो ठाकुर को छोड़ के अन्यत्र जाए ही नहीं उसका नाम है सुख सुष्ठु शोभनम परमात्मा श्री रामचंद्र है कृष्णचंद्र सुमने सु, सुमने राम जी सुमन भगवान कृष्ण सुमने भगवान, भगवान नारायण तत्र ये रमन थे ते सुरा और जिनका मन रमण करे वही है सुर वही सुर आप भी सुर हो सकते हैं आप असुर भी हो सकते हैं असुर किसको कहते हैं माने प्राण असु प्राणी सुमनते असुरा जो खाली हमारा पेट कैसा भरे हम कैसे जिये कैसे जीते रहे हमारे सुख कैसे मिले संपत्ति कैसे मिले चाहे दूसरों को मार के खा जाओ चाहे जो कुछ कर जाओ वही है सुरभ तो प्रिय किया भगवान का प्राकट्य हुआ अरे भगवान जब प्रकट हुए हो ना यहां बड़े बड़े तेजस्वी थे सबका चेहरा फ्क हाँ ठाकुर जब आते हैं तो सब महाराज एकदम ऐसे हो जाते हैं जानो अब पता नहीं कौन आ गया तेम आविर्भूत राजन सहस्रार को ही जानो हजारों सूर्य एक साथ हुए आंख ऐसे विचारे लग गए ते न सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा ठाकुर मुस्करा करके कहते हैं कैसे पढ़ाई क्या बात है देवताओं ने अपना दुख निवेदन किया भगवान ने कहा हे hey, ब्रह्मा जी महाराज शंकर जी महाराज सब यहां पर है नारायण क्षेत्र सारे देवता यहां हैं हे hey, ब्रह्मा जी हे शंकर जी हे देवताओं मेरी बात ध्यान से सुनना हंत हो शंभो हे देवा मम भाषितम सुनुता वहता सर्वे सब लोग सावधानों की सुनो आज्ञा करें महाराज कि पहली बात जाकर के संधि कर लो संधि कर ले कह दानों से जाकर के संधि कर लो महाराज इसीलिए तो सारा टंटा है हम मिल सकते नहीं तो कौन कहता है ये मिलने के लिए कौन कहता है बाहर की संधि करना है आत्मा की संधि नहीं करनी बाहर की संधि संधि कर लो जाकर और देवता और दैत्य की बन जाएगी संबित सरकार शब्द नया नहीं है ऐसा मत समझना कि किसी ने मेरा खोद दिया बिल्कुल हाँ। पुराना शब्द है हाँ। जाओ सबको संबित सं, संबित कर दो हाँ। देवता थोड़ा देख रहे थे ठाकुर कुछ और कहें, अरे कहे सत्रु से भी दुश्मनी करनी चाहिए मैं मैंने मान लिया कि तुम्हारी दुश्मन लेकिन अरे ही संधे दुश्मन से भी समझी करना चाहिए सत्यार्थ भी अपना कार्य साधना चाहिए अब इसमें ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है चूहा का और सांप का एक पिटारी थी उसमें सांप बन था चूहा कहीं से आ गया सब जानते उसको इसे समझ चूहा कहीं से आ गया सांप ने उसको काटा दिया उसका भक्श्यो आओ, आओ, आओ चूहा भाई बैठो आओ चूहा भाई बैठो ने सोचा बड़ा कि ये क्या बात है ये तो मेरा काल है कह रहे तू डरो मत हम तुम्हारे काल नहीं हम दोस्त मित्र थोड़ी देर के बाद क्या चूढ़ा भाई हैं हाँ? कि आप भी सोचे फंस गए क्या फंसते गए हमारा पता मैं तो बहुत दिन से हूं निकल नहीं पा रहा हूँ एक काम करू तुम तो दोस्त हो ही गए काटो चुआ भाई ने काटा चुआ भाई निकले तो साफ भाई भी निकले चुहा भाई आगे बढ़े तो साफ भाई का जरा रुक जाओ एक रुको रुक गए चुहा भाई क्या बात दोस्त हम तो भूख लगी ये भूख तो मेरे को भी लगी आपकी भूख आप, आप जानो, मेरा भक्श तो मेरे सामने है मैं तो बगैर खाए छोड़ूंगा नहीं तुमको तो मित्र मित्र थे पिटारी काटने के, के लिए मित्र अमृत के उत्पादन करने में विलंब मत करो जल्दी करो और जो जो देवता देवता लोग जो जो देते कहें वही वही मान लेना अस्वीकार मत करना और सब कुछ भगवान ने सिखा दिया कैसे जैसे बालक बाप पढ़ा हो वहा जा रहे हो ठंड से बच के रहना जरा मुखलर गली में लगा लेना कंटोबी पहन लेना चद्दर ओढ़ना रात में कहीं शरीर खुलने जाए मजे में कोठरी बंद करके सोना हा? ऐसा जैसे बाप सिखावे वैसे तो भगवान बच्चे की तरफ कुछ सिखाया ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना अब महाराज संबित बन गयी तेवासुरा कृतवा संविदम संबित बन गया अकृत सौ चलो पहले मथानी लाओ लावे समुद्र का मंथन करने के लिए तो मथानी कहां से लाओ के मंदराचल तो मंदरा चल को मंदराचल को, चल को लेकर चले महाराज और जब तो चले राम जी तो मंदराचल बीच में आने के बाद लुढ़का और जब मंदराचल लुढ़का कोई उसके नीचे दब गया किसी का मुंह टूट गया किसी का डाग टूट गया किसी की भुजाएं टूट किसी की कमर टूट गई किसी के पैर टूट गए किसी किसी की के टूट की ठाकुर जी गरुड़ पर चढ़ के वही बभुआ गरुड़ ध्वजा ठाकुर आ रहे और आने के बाद देखा कि सब कराए रहे हाय हाय कर रहे ठाकुर ने अपनी कृपा पूरी चितवन से एक बार निहार दिया क्षया महाराज किसी नजर को पानी के लिए दुनिया तर्ज है। एक बार ऐसी दृष्टि डाल गए स्व एक बार डाल जिसने ठाकुर किस दिन नेत्रों को देख लिया मेरी बात चंद सुना जिसने ठाकुर के नेत्रों को देख लिया और इन नेत्रों से ठाकुर ने जिसको देख लिया उसकी तरह दुनिया में भगवान कोई है या नहीं, नहीं? आंखों का फल प्राप्त कर लिया आखों के, के पानी का फल इतना ही है कि ठाकुर की मूर्ति को देखो बस इतना ही है वाह अक्षण वो अक्षणवताम फल इदम इदमे और फल अपहरण न अक्षणवताम कौन कह रहा है महाराज ये कौन कह रहा है ब्रिज सीमंतनियां कह रही हैं गोपियां कह रही हम कहें नहीं ये ब्रिज सीमंतनियों के रूप में भगवती श्रुति कह रही है ये भगवती श्रुति का प्रतिपादन है अक्षणवताम फलम फलमिदम् न परम विदाम आख प्राप्त करने का फल ही यही है कि सख्य पसूल अनु विवेश ठाकुर आ रहे हैं और ठाकुर मुस्कुरा के एक बार आपकी ओर एक झटके से ही देख लेकिन एक बार देखने बस एक दृष्टि पड़ जाए से बिजली की तरह कौन की जगह गायब हो जाए तुम्हारा जीवन निहाल ये इर्वा निपीत मनु रक्त कटाक्ष मोक्षम वक्तम व्रजेश वक्रम ब्रजेश सुतो अनुवेणु दुष्टम युवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम यही जीवन का फल ठाकुर ने देखा ई क्षया जीव निर्जरान निर्ब्र एकदम महाराज ताजे हो गए कह चलो उठाओ अब उठाओ उठाओ मंद्रास्तर खोले चल चलो कह स्वामी राम से उठेगा नहीं ध्यान देना कह क्यों कि अगर हाथ टूटे होते पैर टूटे होते घुटने टूटे होते टूटी टूटी होते कोई बात नहीं ये तो सब ठीक हो गया हमारा कुछ और भी टूट गया है हमारा कुछ और टूट गया है क्या क्या भग्न मनशा हमारा मन भी टूट गया सब और जब मन टूट गया तब तो ये नहीं टूट सकता भग्न मनसा हमारा मन भी टूट गया इसलिए हमसे नहीं उठे ठाकुर बड़े प्रेम से बड़े मुस्कराए मुस्कुरा करके ऐसे एक हाथ से पकड़ा ध्यान देना तो खुद किचकिचा के पकड़े होंगे खिचकिचाए होंगे अरे एक हाथ से पकड़ना है तो किचकिचाना जरूरी है रात ताक ताकत लगाया होगा आंख टेढ़ी मुंह टेढ़ी सब किया ऐसी कैसे किया होगा खूब मजे में नहीं हंसते में कई हस्ती लेकिन आगे शब्द है लीलया वो भी लीला है लीलया लीला के भगवान ने दिखाया अरे दुनिया वालों अरे वैष्णो देखो सारी संसार की शक्ति एक ओर है अब मेरे हाथ की शक्ति एक ओर है अब तुम किसके शरीर में जाओगे सोचो अब तुम्हारा शरण्य कौन है सोच लो सारा संसार एक और है सारे देवता एक और सारे राक्षस भी हैं, सारे देवता सारे दैत्य सबके सब एक और अरे और ठाकुर का एक हाथ वो भी लीला अब शरण्य कौन है शरण में किसके जाना है निर्णय आपको करना है ये तो मध्य बुद्धि भी निर्णय कर देगा इतने पर भी अगर आप निर्णय न कर सके हम निर्णय न कर सकें तो हमारे आप कितना अभागा दुनिया में कोई होगा नहीं हस्ते ने कई हंसते नई तेल और नीलया लेकिन अभी अभी हमको आनंद नहीं आएगा स्वामी चाहे जो कुछ हो आप बड़े घमंडी हो आपने अपना घमंड दिखा दिया कि देखो तुम कुछ नहीं माना कि आपके पास शक्ति है माना कि आपके पास शक्ति है लेकिन आखिर अभिमान का प्रदर्शन तो किया आपने ये खास के मैं उठा रहा हूं आखिर अभिमान का प्रदर्शन ही तो है इस शक्ति का संदर्शन ही तो है ठाकुर ने कहा कृपा शंकर भी तो क्यों रहा है तो तुझे भी खुश कर रहा हूं ये मेरे शक्ति का प्रदर्शन नहीं है पुत्र कि फिर क्या है कि मेरे भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन थे ठाकुर ने उस मंदिराचल को उठाकर गरुड़ रख लिया अरे देवताओं अरे जी देख लो जिसको सब मिलके नहीं उठा पाए उसको मेरे चरणों का से उठा के अब मुझको साथ में लेके चला जा रहा है ठाकुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया ठाकुर ने अपनी भक्ति के बल का प्रदर्शन किया गिरिम चारोप्य गरुड़े पर्वत को गर्व पर नहीं और फिर स्वयं आरोही सेम चढ़ गए अ प्रयउ अबिम राम जी मंदिरा चलाया देवता और देव्य मिलकर के समुद्र का मंथन करने लग गए ंदिरा चल नीचे जा रहा है भगवान ने कहा तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा गणेश जी का पूजन हुआ होगा वहां विधिवत इसके बाद नीचे जाने लगा ठाकुर ने कहा इसको कोई नहीं रखेगा ठाकुर कच्छप स्वरूप धारण करके उसको जाके अपने पीठ पे ले लिए यही कच्छपा अवतार हो गया बड़ोसी कच्छप भगवान ठाकुर का कच्छप अवतार हो गया और ठाकुर के पीठ पर घर घर चलने लग गया हाय हाय बड़ा कष्ट होगा ठाकुर ने कहा भक्तों घबरा रहा मत हाय हाय मत करना मेरे पीठ में खाज बहुत दिन से मच रही थी कोई खुजलाने वाला नहीं था इसलिए मैं कच्छप बन गया मैंने प्रमे मेरे पीठ की खाज मच गई अरे वैष्णव आंखों से आंसू मत बहाना कि मेरे पीठ में कष्ट हो रहा है मेरे पीठ की खाज मच रही तुम तो उत्सव बनाओ अवतार हो गया उत्सव बनाओ आंसू मत बहाना आंसू बहाना तो मीठे आंसू बहाना, मत बहाना। आ, खारे मत बहाना खारे मतलब दुख के आंसू मत बहाना ऐसे आंसू बहाना कैसे स्वामी धन भी होगा बलिहार राम जी भगवान का कछपा उतार हुआ और ठाकुर स्वयं राम जी क्या हटो सबको बहुत देर किया कुछ हुआ नहीं अब ठाकुर सबको हटा किया देवता उधर देवती उधर अब दोनों टुकड़ा महाराज ठाकुर पकड़ यो पकड़ा और यो पकड़ के दोनों हाथों से यो मत मालूम पड़ता है एक मंद्राचल वो है एक दूसरे ये दोनों मंद्राचल में महाराज एक श्लोक बड़ा बढ़िया श्लोक है व्याख्या मैं इसकी न कर पाऊंगा समया भाव है लेकिन साधारण अर्थ के साथ इस श्लोक का आनंद लें ब्यास जी शब्दों में मेघ की तरह तो सवले है महाराज और बढ़िया पीटपट की फहरान अ कुंडल मचल रहा है भगवान के सुंदर कपोलों पर है? बिजली किसी चमक है हु? महाराज जब परिश्रम कर रहे हैं तो ठाकुर के काले काले घुबराले बाल चारों तरफ छिटक गए और परिश्रम करने से आंखें लाल हो गई और उन भुजाओं से बाशी को पकड़ रखा जो जैत्र जो कभी हारे नहीं जो कभी हारे नहीं और संसार को अभय दान देने वाले ऐसी भुजाओं से पकड़ करके मत रहे हैं अब जरा ब्यास भारत के शब्दों में मेघ श्या कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युत मूर्ध निभ्रजत बिलुलित कच श्रद्धरो रक्त नेत्र माला कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही श्रद्धर जरा माला का आनंद ले ये माला कैसी माँ कहीं इधर जा रही जा? मा, माला क्या है अरे माँ इस, इसमें मां हुई है महाराज इसमें लक्ष्मी लीन हो गई है माँ जिसमें लीन हो जाए उसी का नाम माला है लक्ष्मी जब ठाकुर चलने लगे तो लक्ष्मी ने कहा मैं भी चलूंगी क्या तुम वहां तो नित्य स्थान है नित्य स्थान में आज ऊपर से रहना चाहती हूँ कहा रहोगे क्या तुम मैं तुम्हारे माला में निवास करूंगा इस माला में लक्ष्मी जी लीन हो गयी श्रद्धा रा जी रक्तनेत्र जित्रैर् दोर्भिर् जगद भदय जगद अभय दिर् दंड शुकन गृह मतनन मतना प्रति गिरी दिव शोहता दि अब महाराज हाला हल प्रकट हुआ समुद्र का मंथन करोगे तो अमृत पीने के पहले जहर पीना ही चाहिए जहर प्रकट हुए बगैर अमृत का महत्व तो नहीं रहेगा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 जरा प्राण जिसका है उससे भी पूछ लूं। तो हां ऐसी बात है कहें मैं पूछ तो लू तो श्री पार्वती जी से कहा कि बोलो पी लू पीलूसा नहीं सोच लेंगे मैंने आपको बसाने के लिए कह दिया एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जगधु मारे भी विष लिया उठाया मुख में डाला क्या जल्दी निकल जाओ मेरे मुख में राम जी का नाम रहता है आगे बढ़ो मुझसे आगे आगे बढ़ा कहे बस यही रुक जाओ यही रुक जाओ कहे क्यों कि आगे ठाकुर रहते हैं ठाकुर रहते मुख में राम नाम रहता है इसलिए यहां मत रहना में ठाकुर रहती इसलिए वहां मत जाना बीच में रुक जाओ विष्णु ने कहा मैं तो जाऊंगा तुमने मेरी मर्यादा नष्ट की है क्या तू जा नहीं सकता कि मैं जा के रहूंगा क्या क्या तेरा लखड़ दादा भी नहीं जा सकता क्या शंकर भगवान ने वहीं रोक लिया उसको क्या मैं कुछ करके रहूंगा क्या कर ले जो तेरी इच्छा हो क्या मैं तुम्हारे कंठ को काला कर दूंगा स्याह कर दूंगा कह कर दे विष्ण ने स्याह कर दिया शंकर जी ने कहा गहना पहना दिया तेने उसने स् कर दिया फिर कहना पड़ा चलत कुंडलम चलत कुंडलम ब्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम नीलकंठ नील नील बीच में इधर प्रसन्नानन है उधर दयाल है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम इधर प्रसन्नानन उधर दयाल अर्थात जहर पीना है तो मुंह बिचकाया नहीं प्रसन्नाननम जहर पिया अपना महत्व तो दिखनाने के लिए नहीं दयालम इसलिए नील कंठम प्रसन्ना ननम नील कंठम दयालम जहर ने कहा मैं, मैं कुछ करूंगा कह कर ले क्या करोगे कहे कंठ को नीला कर दूंगा कहे गहना पहना दिया अच्छकार यच्च, गले नीलम जिसने काम कर लिया ये अच्छकार गले नीलम भगवान शंकर के गले में गहना पहनाने के लिए साक्षात सुदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज गहना पहना रहे जहर ने क्या किया गले नीलम और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कच्च साधो विभूषण सुखदेव जी ने गहना पहना दिया दावार। दावार। दावार। राम जी समुद्र मंथन आरंभ हुआ उच्च सवा घोड़ा निकला बलि ले गया अरा हाथी निकला इंद्र महाराज ले गए कौस्तु निकला के ठाकुर ये कहते मेरा कौस्तुभ नहीं है ये, ये संसार की दुनिया के समस्त प्राणी मात्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ रत्न है इसको मैं अपने गले में धारण करूंगा अरावत हाथी पर तुम चढ़ो इंद्र उच्च घोड़ा पर तुम चढ़ो बलि महाराज लेकिन सारे संसार को अपने गले में धारण करने के लिए मैं आया जाऊंगा कौस्तुभ मणि सारे संसार का प्रतिनिधित्व करती है ऐसा शास्त्र का उल्लेख ये शास्त्र कह रहा है दास नहीं कह रहा है। दास रास्त्र का जूठा आपको सुला रहा है राम जी इसके बाद और निकला, और निकला तीन एक सतोगुणी एक रजोगुणी एक तमोगुणी तीन तमोगुणी मदिरा निकली जयत्री ले गए रजोगुणी अफ्सरा निकली देवता ले गए सतोगुणी भगवती वासुति करुणाम अपने नूपुरों के की सुंदर ध्वरी को बिखेरती हुई है चमकती हुई अपने सौंदर्य से अपने आभा से प्रभा से कांति से सारे लोगों के नेत्रों को चुराती हुई भगवती भासुती लक्ष्मी कलेक्टर उनका अभिषेक हुआ है ब्राह्मणों ने अभिषेक किया उसका श्री लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब ललक ललच उठे देवता भी ललचे, दैत्य भी लल और भी लोग लल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 हम स्वयं वरा है जैसे जिसको वर्ण करेंगे करेंगे वही हमारा पति होगा माला लेके घूम आई चारों तरफ से किसी ने पूछा वर्ण नहीं किया कहीं नहीं किया कहीं क्यों नहीं किया कह कोई मिला ही नहीं कहीं कोई क्यों नहीं मिला कहीं कोई चाहता नहीं आपको कि सबकी ललचो हुई दृष्टि मेरे ऊपर थी तो इन्हीं में किसी का वर्ण कर लो कह मैं क्या करूं किसी में कोई दोष है किसी में कोई दोष है किसी में कोई दोष है निर्दोष कोई नहीं और मैं चाहता हूं सर्वथा निर्दोष तो इसमें कोई सर्वथा निर्दोष दिखाई ही नहीं कहीं एक ही दिखा एक ही है जो सर्वथा निर्दोष है तो वर्ण कर लो कि उसमें बहुत बड़ा दोष है दुनिया नाम नहीं दुनिया सदोष है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 आसुरी संपदी आसुरी संपत्ति संसार में सावधान रहती है और दैवी संपदा परमार्थ में सावधान रहती है दैत्य झट पकड़ा और छीन छी देवता बेचारे टुकुर टुकड़ देख रहे हैं श्री नारायण की और स्वामी ले गए से। ले गए छीन ले तरसा आहरत छीन ले गए नारायण मुस्कुराई भड़बड़ाती की अरे अभी मेरी बड़ी, बड़ी बड़ी कलाएं हैं इनको ये क्या जाने अभी इनका लकड़ दादा भी मेरी कला को नहीं जानता है अभी मैं छीन की लाता हूं और देखते देखते ठाकुर का एक दूसरा अवतार हो रहा है मोहनी अवतार हो रहा है मोहनी भगवान भगवान मोहनी अवतार धारण करके दैत्यो से के पास गए ने देखा भगवान कि उस स्वरूप हूं कह आप कौन है कहां से आई हैं क्या है, क्या है?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 हम भगवान कश्यप के पुत्र हैं इतने बड़े महान होकर की एक पुस्तरी पर विश्वास कर रहे हैं शर्म नहीं मैं नहीं बांटू आए ही करने के लिए बड़े लीलाधर हैं नागर की लीला यही नहीं अब आप ही को बांटना पड़े कहें फिर हम खाली देखते होंगे थोड़ी नहीं हम तो जो हाँ फिर हम तो कहेंगे वो करना पड़े कहें बिल्कुल करेंगे उसमें बीच में कोई बाधा बाधाधान बे, नहीं क्या हो नहीं होगा फिर खाली देवताओं को थोड़ी बाटेंगे देखते हुए थोड़ी बांटेंगे देवताओं ने भी मेहनत किया बैठो एक तरफ देवता एक तरफ देख बैठने पहले जाओ नहाओ नहा मैं बांट रही हूं महाराज भगवान ने कहा इस साफ को अमृत में नहीं पिलाऊंगा अपने हाथ ठाकुर उस तरह मुस्कुरा के देख रहे हैं और एक एक मुस्कुरा के मंद मंद बात कर रहे अच्छी तरह और महाराज कोई इधर खोल दिया कोई उधर खोल दिया सब उसी में मस्त महाराज है।, है और इधर अमृत का बंटवारा हो रहा है ठाक के साथ है अमृत बट रहा है, है तो किसी ने देखा क्या अमृत आप इधर का ऊपर का पानी पानी छलक करके इनको पिला देते हैं गाढ़ा तो पिलाएंगे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 कहीं छिप के बैठ जाता तो बड़ा अच्छा था वो बैठा चंद्रमा और सूर्य के बीच में जहां प्रकाश है अमर हो गया राहुल केतु के रूप में आज भी सताता है वो और जब अमृत का वितरण हो गया ठाकुर देखते देखते वही पर देखते के सामने कह देखो मैंने धोखा नहीं दिया मैंने धोखा नहीं दिया गायब गायब गायब गायब हो लंगा हो गया, हो हो गई, गई, गई, लंगा गया, हैं? और वहां पर संख्य पद्म सब कुछ आ गया, गया है? ने कहा देखो उनका युद्ध आरम्भ हो गया भयकर युद्ध महाराज आरम्भ हुआ ऐसा युद्ध तो कभी हुआ नहीं हो ऐसा युद्ध तो कभी हुआ लड़े उच्च से हाँ ऐसा जुद्ध? अरे मैं आपको क्या बताऊं बृहस्पति लगे लड़ाई शुक्लाचार से इसमें ऐसी लड़ाई है बृहस्पति शुक्राचार अब इससे बढ़ तो कोई लड़ाई नहीं होती अरे सबके सब लड़े गुरु गुरु में लड़ रहे इसमें बृहस्पति शुक्लाचार्य मिल गए दोनों कभी लड़े तो थे नहीं मारा बुद्धम बुद्धि कर रहे हैं बृहस्पति चो सनसा बृहस्पति उषणा से लड़े बृहस्पति मैंने बात इसलिए कह दिया कहीं आपने सुना कि ऐसे कह सुन गया बृहस्पति उषणा से लड़ गए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ लेकिन उस भयंकर युद्ध में बली की पड़ावे लेकिन इंद्र निजरा घमंड की बात कही कह इंद्र उप तो समय है ये तो ठाकुर है जिसकी वो चले जाते हैं उसी को दीजिए इसमें तुम प्रसन्न हो हम लोग प्रसन्न होने वाले नहीं है जो प्रसन्न होने वाला है वो बुद्धिमान नहीं न सोचंती तू यम अपंडिता बली महाराज कोई दुख नहीं हुआ बली महाराज को पुनः जीवन दिया श्री शुक्राचार्य जी महाराज में संजीवनी भी दिया के द्वारा उनको पूरा जीवित किया कि ब्राह्मण ने मुझे जीवन दान दिया है और उस यज्ञ से महाराज बड़ा बढ़िया घोड़ा प्रकट हुआ अस्त्र शस्त्र आयु प्रकट हुए और सी एक दिन में नहीं हो गया हजारों वर्ष बीत गया इसमें इतने नहीं जितना मैंने कह दिया और उस पर चढ़ करके महाराज जी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 देवताओं की दुखी होने के बाद घर छूट जाने के बाद इधर उधर भटकने के कारण आदिति माता दुखी हुई और दुखी हो करके अपने पति के पास गई पति ने एक अनुष्ठान तुमको बेटा होगा तुमको पुत्र होगा और पुत्र का कौन कौन सा अनुष्ठान महाराज जी सवन व्रत बताया कि पुनसवन व्रत करो आपको पुत्र पैदा होगा राम जी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 बैठे अब सब प्रगति यहां पर बताई गई और उसके बाद ठाकुर को भोग लगावे भोग क्या लगावे पायसी नैवेद्यम साल भात भगवान को भोग लगास भोग है, ये जो भात है पायस वैष्णव इसको बहुत पसंद करते हैं करतेमई का भंडारा हो जाए तुम्हें क्या कहना वैष्णव को बहुत पसंद है लेकिन मैंने हंसाने के लिए नहीं कहा मैं भाव बता रहा हूं भाव ये वैष्णव को बहुत पसंद है वैष्णव तस्मे बहुत पसंद करता है वैष्णव तस्मई क्यों पसंद करता है कि वैष्णव के आराध्य विष्णु पसंद करते हैं, अब विष्णु पसंद क्यों करते हैं कि शाली एक ऐसा अन्न है जो हमारा भक्त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 जो उसके स्वामी पसंद करे उसको पसंद करनी चाहिए इसलिए वैष्णव क्षीर को अमृतम क्षीर भोग जनम अमृतम क्षीर भोजन वयोव्रत तो में दूध भात का नियम है दूध भात राम जी जब गए वहां ना स्वामी मिथिला में राम जी मिथिला में गए तो रामजी मिथिला में जब गए शर्म वहां पर डाले भात मिला कैसे है।, है जी सुपोदन सर भी सर पी सुंदर स्वाद पुनीत, छन मह सबके पर सि चतुर स्वाद बनी हम एक कथा कह रहे थे रामायण की तो मैंने कहा कि ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है तो कहे महाराज आपके ठाकुर विवश है। हैं क्यों है क्यों विवश हैं कहे यहाँ जनकपुर में और कुछ दूसरा दिए नहीं तो पसंद करो तो न करो तो वही है वहां पर हमने कहा कि तुम्हारी बुद्धिहीनता है अरे जनकपुर में मान लो भात की बहुलाय बहुतायत भो, थे अयोध्या में तो नहीं है वहां तो बेहू की बहुताये थे लेकिन वहां भी ठाकुर भाते खाते वहां भी ठाकुर भाते पाते बाजी चले मुख दने अरे भैया जो सबसे बड़ी बात है वही है ठाकुर जब भाग पाते हैं तो ठाकुर को भक्त याद आता बस सीधी बात ये है ठाकुर कहते हैं भक्तों मैं भात के रूप में तुमको मुख मिले रहा हूं और मुख से पीछे पेट में उतार रहा हूँ मेरे उधर में भक्त है मेरे उधर में और कोई दूसरा नहीं महाराज जी पड़ो व्रत में दूध भात खाने का नियम है प्रयोग तो भगवान श्री नारायण प्रगट हुए माता अदिति के सामने माता अदिति के सामने प्रकट होकर के कहा देवी हम जानते हैं आपने मुझे क्यों बुलाया है लेकिन इस समय हमारी गति गतिमती मंद है क्या कहते हैं महाराज कहीं इस समय बलि है राजा दैत्यो का अब बलि के ऊपर हम आक्रमण नहीं कर सकते वरी वैष्णव वैष्णव के ऊपर हमारे अस्त उठ नहीं सकते बलि प्रहलाद का वंशधर है प्रहलाद के वंश का मैं विनाश नहीं कर सकता इसलिए हे माता मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता अपारणी देवी में मती ही। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता श्री जी उदास हुई के माता उदासमत हो मेरी आराधना की है। तो मैं बलि को मार तो नहीं सकता लेकिन बलि को प्यार तो कर सकता माता मैं बलि को मार से बस नहीं करूंगा बलि को मैं प्यार से बस ये करूंगा यह कैसी क्या मैं बलि के दरबार का भिक्षुक बनूंगा मैं बलि के दरबार का भिक्षुक बनूंगा तो उस भिक्षुक का रूप कैसा होगा कि माओ तेरा बेटा बनेगा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 भी कहना मत किसी से मैं तेरा बेटा बनूं तू मेरी माँ है ठाकुर धारण किए हुए भाद्रपद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के, के, के मध्यान्ह वेला में श्री माता आदित्य के प्रत्यक्ष प्रकट हो गए बोलो श्री बामन भगवान भगवान का बामन होता हो गया लेकिन देखते देखते भगवान बामन जो है देखते देखते एकदम छोटे बन गए महाराज बबू अत नहीं वसाबाम क्यों के जैसा काम करो वैसा वेश धारण करो हमने देखा एक आदमी को हमने देखा अपने आंखों से पैंट वगैरह पहन के टाई वगैरह लगा के कथा कहने बैठे हम क्या कथा तुम अच्छी कहते हो जरूर अपने मन में कहा कथा तो तुम जरूर अच्छी कहते हो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 पाप लगता है अकक्ष में बगैर कांच के धोती पड़ी कांच लगा के पढ़ती और अगर विरक्त ब्रह्मचारी बाणप्रस्थ यती अगर ये सकच दिखाई पड़ जाए तो भी पाप सन्यासी को साधु को बाणप प्रस्थ को ब्रह्मचारी को रहने का आदेश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 वैष्णो लोग क्या कहते हैं बोलते तो हैं कि ये सब तो कर्म का को हम नहीं कर्मकार अरे इसको तुम्हारे लखरदादा मानते हैं तुम कैसे नहीं मानूंगी ठाकुर जी महाराज मेरे राम जी महाराज कहते हैं मेरा भरत मुझको याद आ रहा है कौन सा भरत याद आ रहा है पहले वैसे याद कर रहे तापसवेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोही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 ऊपरी बात ऊपरी बात भी अगर ठीक नहीं रहेगी तो भी ठीक नहीं आपके तो भीतर कहते राम नाम मेरे भीतर से पवित्र है चाहे नहाए चाहे न नहा चीज है ऊपर तो की चीज जरूरी है भीतर की भी जरूरी है दोनों शुद्धि होनी चाहिए बाह्य भरसूचि ऊपर का वेश भी धारण करना चाहिए पूजा करो चंदन हमारे हमारे मन में चंदन लगा है ऊपर चंदन नहीं लगाए तुम्हारे मन में करीखा लगा है चंदन को तो लगाए करीखा लगाए चंदन नहीं लगा चंदन धारण करना चाहिए तिलक धारण करना चाहिए ठाकुर तो बगैर तिलक कभी नहीं रहते आपके आराध्य कभी तिलक के बिना रहते बोलो चाहे श्रीराम जी को दे कृष्ण जी को देख लो नारायण भगवान को देख लो किसी को शंकर भगवान को देख लो किसी को देखो कोई तिलक के बिना रहता पहले वर्णन आता है क्या वर्णन होता बोलो कस्तूरी तिलकम पहले अरे सारी शोभाओं को महाराज ये शोभित सुशोभित कर देता है तिलक कैसा है कैसा है तिलक रेख शोभा जन की तिलक रेख तिलक जरूर धारण करना चाहिए वैष्णव को तिलक धारण करना चाहिए और वैष्णव वैष्णव को तो वैष्णव अगर तिलक में धारण करें तो अभागा है ये तिलक क्या है? ये के मंगल में श्री चरण है ये मंगल में श्री चरण है ठाकुर के चरणों को गुरु से प्राप्त करने के बाद भी अगर उनकी कोई अवहेलना कर रहा है तो फिर वो भगवान नहीं बन रहा है मेरी बात याद रखो बात कठोर है लेकिन सही है वेश तिलक धारण करना चाहिएगा वेश करना चाहिए अगर वेश के भगवान कहते हैं मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं तो भिक्षु का वेश भी धारण करूंगा ये भगवान का ब्राह्मण अवतार होता है भगवान कहते हैं ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार है और किसी को नहीं छत्री को सब कुछ कर ब्राह्मण के सारे कर्म छत्री कर सकता है लेकिन भिक्षा नहीं मांग सकता उसको वर्जित इसलिए भगवान ब्राह्मण बनकर के क्षा मांगने और महाराज भगवान बामन का का का संस्कार हुआ हुआ है भगवान का, भगवान का हुआ। भगवान यज्ञोपवीत सूर्य आकर के कान में गायत्री मंत्र देते हैं बृहस्पति जी महाराज यज्ञोपवीत प्रदान कर रहे हैं कश्यप जी महाराज ने मेखला दी है भूमि ने कृष्ण मृत दिया है महाराज जी चंद्रमा ने दंड दिया है और जब जोली फैला करके कहा है भगवती विक्षां दे ने दे। जोली फैला हुआ पहली विक्षा यहां से आरंभ हो रही है विक्षा अगर अच्छी रहेगी तो आगे भी वृक्षा मिल जाएगी दे ठाकुर ने शुरू किया तो भगवती त्रिपुरुष सुंदरी जगत जन्नी श्री पार्वती स्वयं मां करके अपूर्व वृक्षा भगवान बाबर की झोली तो में नर्म, डालते नर्मदाया तथा उत्तरे बलेर यदि त्यजस्ते भृगु कच्छ संज्ञ के है ना वहां पर भगवान पहुंचे अब तो महाराज जब इनको देखा तो लोग आवती करना होता भूल गया मंत्र करना वो भूल गया जो होता जितने भी थे सब अपना अपना काम भूल गए है नौन है, है, है, कौन है? कौन है? सूर्य वो आ गए देखते रहते अब बली ने आ, बाली आना भूल गया रत्नावली आना भूल गई अब तो सबके सब उधर ही देखे कौन आ रहा है अब महाराज बली महाराज उठे राम जी और उठ करके आकर के सामने खड़े हो गए सामने खड़े हो गए कहते आंखों में आंसू हृदय में लवाल प्रेम के स्वामी आपके चरणों में हमारा नमस्कार हम आपका स्वागत कर रहे हैं हे ब्रह्म हम क्या करें हमको आज्ञा दी आज बगैर परिचय के ही आपको देख कर के ही हमने निर्णय कर लिया आज हमारी पितर कृत्य हो आज हमारे पितर पृत्य हो आज मेरा पवित्र कुल पवित्र हो गया आज मेरा तीर्थी गुरुवंती ठीक आज मेरा वैष्णव कुल पवित्र कुल पवित्र हो गया आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आप मेरे घर आ गए महाराज क्या है आप जो कुछ आज्ञा दें हम देने के लिए तैयार हैं, आपकी बढ़िया सुंदर अवस्था है अगर ब्याह करना चाहो तो बढ़िया ब्राह्मण कन्या ला दे विप्रसुतार उतर कई अगर चाहो तो ब्राह्मण कन्या ला दे गऊ ले लो तो, सोना ले लो सुंदर बढ़िया राजमहल ले लो बड़ी लंबी चौड़ी वृत्ति ले लो जो इच्छा हो मालूम मामलो माने कन्या ले लो विप्रकन्या कन्या ले लो गांव ले लो जागीर ले लो संपत्ति ले लो जो इच्छा हो सको भगवान कहते हैं राजा तुम ऐसा क्यों न कहो कि तुम्हारी वाणी तुम्हारी कुल के अनुहार है तुम्हारे तुम्हारे पूर्वज बड़े अच्छे थे तुम्हारा तुम्हारे, पूर, तुम्हारे पूर्वज इस लिखी हुई बता रहा तुम्हारे पूर्व श्री राम जी हिरण्यक्ष थे उनको भगवान ने मारा जरूर लेकिन भगवान को पसीना आ गया भगवान ने कहा बहुत बड़ा भीड़ और राम जी तुम्हारे पूर्वज हिरण्य कश्यपु को जब भगवान हिरण्य ने जब भगवान से द्रोह किया और भगवान उसको मारने के लिए गए श्री राम भगवान को मारने के लिए गया जब भगवान को हिरण्यकशिपु मारने के लिए गया तो भगवान ने काम छिपे कहा तो उसके मन में ही छिप गया करके, उसके हृदय में छिप गए और उनके पुत्र हैं प्रहलाद उनका चरित्र क्या कहना है और उनके पुत्र हुए विरोचन तुम्हारी पिता उन्होंने ब्राह्मणों का इतना सम्मान किया ब्राह्मणों ने कहा कि आप अपनी आयु हमको दे वही उनको दे उनके वंशधर आप हैं आपने योग्य ही कहा है आप सब कुछ दे सकते हैं राजन हम तो केवल तीन पैर पृथ्वी मांगे और वो भी अपने चरण अपने चरण सम्मानी पदा ममो मेरे पैरों से कह महाराज आप ब्राह्मण पुत्र हैं बड़ा बचपना है आप बालोशी बालुषमति ही है? तुम बालो बालुषमति ही तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि में बड़ा बचपना है मेरे ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करके तुम तीन पैर प्रति मानते, हो तुम्हें और कुछ मांगना चाहिए भगवान ने कहा राजन ब्राह्मण जितना पावे जितना मन में आवे उतने मांगे उसी से उसको सुख मिलता है और असंतुष्ट ब्राह्मण होगा तो उसका तेज नष्ट हो जाए इसलिए हम, हमको तो इतना ही चाहिए इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं केवल हमको एक नहीं अब महाराज जब बलि महाराज संकल्प करने के लिए तैयार हुए उधर से शुक्राचार्य महाराज आए देख रहे थे अब तक बड़े ठाकुर अभी उनकी दो आंखें भला अभी उनकी दो आंखें हैं सोच देख रहे हैं बड़े मजे से सोच रहे हैं, क्या बात है इतना तेज अब तीन पैर पृथ्वी क्या होगा बैठा भी क्यों तो नहीं जा सकेगा इसमें बड़े बुद्धिमान बड़े तपस्वी बड़े तेजस्वी बड़े विचारक बड़ी नीति की सब सोच लिया और सोच करके जो उन्होंने कमंडल से जल डालना चाहा अरे रुक जाओ रुक जाओ बड़ी जा क्या अरे क्या तुम समझ नहीं रहे हो कौन है कौन है अरे तुम हम जहां बता मैं तुमको कौन है अरे साक्षात विष्णु है विष्णु ए सब अच्ने साक्षात भगवान विष्णु न व्यय ऐसा मस्त मजना कि इनको हम जीत लेंगे ये अव्य ध्यान देना शब्दों भगवान विष्णु ये अव्यय है ये मस्त मजना कि तीनहीन गरीब है ये भगवान ये समस्त ईश्वर्यों के स्वामी हैं ये मस्त मजना की यहां से आए वह हास्याये तो विष्णु सर्वत्र व्याप्त है भगवान विष्णु राम गया तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे और तुम नीति का विरोध कर डालोगे नीति कहती है अर्थ रीति कि वह दान बुरा है जिससे आगे धन का आगम रुक जाए न दानम प्रशंसनती ये न वृत्ति विभद्यते और एक बात समझना बड़े ध्यान से सुख की नीति है बड़ी काम की नीति है और गृहस्थों को तो के पकड़ लेना चाहिए और धनिकों को खास कर धन का पांच विभाग करना चाहिए एक भाग तो धर्म के लिए खर्च करें और दूसरा भाग यश के लिए कुआं बाल बाउली पाठशाला अस्पताल यश के लिए और तीसरा अर्थ के लिए व्यापार में लगा देने चाहिए और चौथा उपभोग करना चाहिए और पांचवा अपने कुटुंबियों के पालन में लगा देना चाहिए आप तो बहुत धनी हैं, महाराज आप तो मलाई के साथ पा रहे हैं बगल में भाई जो है सूखी रोटी भी नहीं पा रहा है धिकार है मलाई से खाना भाई के लिए भी कुछ करना चाहिए धर्माय यशसे अर्थाय, कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम मोदते धर्म का पांच भाग करना चाहिए हा? और तु, तु, उस धर्म को तुम ऐसे कमा दे रहे हो महाराज क्या है क्या तुमको ठग लेगा बली की आंखों में आंसू निकल आए छलक देगा मुझको ये ठग लेगी कहा मिलेगा ऐसा ठग ऐसा ठग कहां मिलेगा बुलाओ बड़े बड़े अमरात्मा को पितागो को संतों को सज्जनों को जीवन भर की साधना के परिणाम क्या चाहते हो गई हमको ठग ले आंखों से देख कर यही तो और आज हमारे सामने आ गया ठगने के लिए ऐसी सौभाग्य को हम छोड़ दें और महाराज मैं कह के न दू अब जानते हैं मैं कौन हूं कि तुम मेरे शिष्य हो कह नहीं जब शिष्य अध्यात्म में राजनीति गुर। गुरु अध्यात्म में जब राजनीति घुसेड़ने लग जाए तो फिर गुरुपद से चित हो गया जब गुरु अध्यात्म पद अध्यात्म में भक्ति में जब राजनीति घुसेड़ने लग जाए तो गुरुपद से चित हो गया बलि गुरु तजो बलि गुरु तजयो आप भक्ति में राजनीति घुशल रहे हैं अर्थनीति घुशल रहे हैं यह तो सब कुछ स्वाहा है महाराज एक रामायण का दोहा है बड़ा बढ़िया मुझको याद नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया दोहा है भाड़ में जाए भाड़ में जाए सब जरो सो संपत्ति सदन सुख तू भाई सल मुखो तेजुरा पद कर सहस सहाय जरोपति सदन सुख और आप ठाकुर की प्राप्ति में अर्थ को बीचे बीच ला रहे हैं मेरे सामने परमात्मा खड़ा है मेरे सामने मेरा आराध्य रहा है मेरे सामने जगत नियमता खड़ा है मेरे सामने मेरा प्राण खड़ा है और आप धोखा दो, दे रहा है मेरा प्राण मुझको धोखा देगा कैसी बात कर मेरा प्राण मुझको धोखा देगा ऐसा कभी नहीं हो सकता स्वामी तुम मेरे शिष्य हो कहे नहीं कौन हो मैं प्रहलाद का पुत्र मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ आज मैं आपका शिष्य नहीं आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ उस शुक्राचार्य का शिष्य नहीं करने जा रहा है वो तो प्रहलाद का पौत्र करने जा रहा है प्रतिश्रुत्य ददानी की प्रहलादी तो कि यथा प्रहलादी की व्याख्या ना मैं प्रहलाद का पौत्र हूं प्रहलाद का पौत्र हो करके नारायण मेरे सामने आवे है? और मुझे ठगे वो मैं ठगा ना जाऊं तो मेरा सर्वस्व लेना चाहे मैं सर्वस्व देने वो जबरदस्ती आपको तो समर्पण कराना चाहे मैं खुशी से समर्पण करने नू ऐसा हो नहीं सकता महाराज विंध्यावली जाति में स्वामी देव विलंबत देव हाथों में कुश आया अक्षत आया संकल्प भगवान बामन पढ़ रहे हैं जल नहीं आ रहा है पुराणांतर कथा है कथा है प्रमाणिक है जल नहीं आ रहा है शुक्राचार्य ने आंख बैठा दी उसमें भगवान ने कुछा से कर दिया जरा से रहने काबिल नहीं है दो ध्यान दे ज्ञान वैराग्य दोनों नेत रहे आपके पास ज्ञान तो है मेरे स्वरूप का लेकिन संसार से वैराग्य नहीं है इसलिए इसको नहीं रहना चाहिए इसलिए इसको नहीं रहना चाहिए राम जी भागवत से अतिरिक्त किसी और पुराण की कथा है राम जी पानिया भागवत की क्या कथा है की कथा तो ये है राम जी पानी नहीं आया कोई चिंता नहीं इस पानी से मैं संकल्प कराऊंगा भी नहीं इस पानी से मैं संकल्प नहीं कराऊंगा विध्यावली आजा और खुशी के आंसू छलक उठे और ये हाथों हाथों में गिर जाए और वो आंसू पर पा, पानी बन जाए और उसमें मैं संकल्प कराऊंगा ऐसे संकल्प क्यों एक दान दे नहीं रही है मेरा सर्वस्व ले रही है बनी, अरे बली अ तुम दान दे नहीं रहे हो मेरे लाल मेरा सर्वस्त्र दे रहे ये तो परिणाम बताएगा क्या होगा संकल्प हो गया भगवान ने दो चरणों से तीनों लोग नाप लिया तीसरे के लिए कुछ बताने बचा नहीं भगवान कहते हैं न वई तृतीया मरो इसका कुछ नहीं बचाना भगवान ने कहा जरूर बांध दो इसको बांध लो इसको कह के नहीं दिया है अभी मेरा बाकी है इस लो इसको ठाकुर तुम्हारी कमुना किस किस रूप में आती है हम कह नहीं सकते देखो यह भी ठाकुर की एक कमुना है यह भी एक कमुना का स्वरूप है राम जी जरा ध्यान से सुन रहा किसी व्यक्ति आपके परिवार में किसी व्यक्ति का कभी नाश हो जाए कभी किसी धन का नाश हो जाए किसी वस्तु का नाश हो जाए आप चिल्लाते हो रोते हो कराहते हो ठाकुर को निर्दयी कहते हो क्रूर कहते हो कठोर कहते हो कहते हो नहीं कहना कभी मत कहना उस रूप में ठाकुर की करुणा आ गई है उसका अनुभव करो उस रूप में ठाकुर की करुणा आ गई है उसका अनुभव करो नरसिंह जी की पत्नी मर गई नरसी की पत्नी मर गई आपकी पत्नी मर गई महाराज नरसी आंखों से आंसू बहाने बहते हुए सावरिया के सामने श्याम सुंदर के सामने चले गए स्वामी कितनी बड़ी कृपा तुमने की है अब अकेले भजन करने का मौका दिया पत्नी रही तो पत्नी की सेवा करता रहा अब तुम्हारी सेवा झूम के करूंगा स्वामी अपनी सेवा को झूम के करने का तुमने अवसर दिया है ये पत्नी को मारा नहीं है स्वामी तुमने प्यार से दुलारा है मेरे अब झूम करके अपने चरणों की समिधि में बैठने का मौका दे दिया स्वामी आपने कि पत्नी क्या पत्नी की मृत्यु उर्त्य। मृत्यु नहीं है स्वामी आपका वरदान है आपका वरदान है अब मैं झूम के आपकी सेवा करूंगा है? झूम के आपकी सेवा करूंगा बेटों के ऊपर बतोहुओं के ऊपर पोतों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़ दूंगा खाक लगा करके अयोध्या और वृंदावन पे नाचूंगा मस्ती करूंगा महाराज बंधन समाप्त तो हो गया आपने कृपा कर दी है स्वामी अपनी महती अनुपा ठाकुर ने वरुण पास से बधा दिया बलि बन गया उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज आते हैं बली महाराज ने कहा कि स्वामी आप तीन पर मांगा और दो पर में सब नाप एक ही पैर क्यों एक में सबना के नाप ले तो दो बचा ले जैसे आपने दो में नापा इसे एक में भी तू तो नाप सकती आपके लिए एक भी नापना कोई असंभव तो नहीं था आपने एक में नापा नहीं तीन में नापा नहीं केवल दो में नापा एक बचा लिया दुनिया वालों तुम तो इसको बली की ऊपर कठोरता समझना लेकिन मैं जानता हूं स्वामी आप क्यों बचाए क्यों बचाया हूं आपने बि का सब कुछ छीन लिया लेकिन सब कुछ छीनने के बाद सब कुछ देने वाले बली का अहंकार अभी नहीं छीना है आपने और इस तीसरे से बलि का अहंकार छीनना चाहते हो स्वामी ये मुझे मालूम है और इसके लिए मेरे ऊपर करना क्या कर स्वामी मैं जानता हूं तीसरा आपने क्यों बचाया है दूसरा बात क्यों बचाया है गोपांगनाएं कहती हमारी हमारे पर ठाकुर चरण रख दें हम कृतार्थ हो जाए गोपांगनाएं कहती है बक्षस्थल पर हमारे चरण रख दें हम कृतार्थ हो जाए क्यों रख दे मेरे बक्षस्थल पर चरण क्यों रखाए बड़ी किसी मनती नहीं बक्षस्थल पर चरण क्यों रखवाना चाहती हो दुष्ट हंसते हैं सुनकर संसारी हंसता है सुनकर के ब्रजांगना कहती स्वामी हमारे वृक्ष पर अपना चरण रखो दुनिया हस्ती है अरे दुनिया वालों तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है समझने की। ये वक्षस्थल पर चरण क्यों रखना चाहती है ब्रजसी कि स्वामी इस हृदय में तनिक सा भी विकार हो तो नष्ट हो जाएगा चरण से फणी फणितम ते पदाम हाँ? क्या फणिफण फणिफण अर्पित पदम मुजम कृणु कुयम हृक्षय कृदी मेरे हृक्षय को नष्ट कर दो मेरे वक्षस्थल पर अपने मंगल में पतित पावन पादार को स्थापित करके स्वामी मेरी समस्त दुर्वासनाओं को नष्ट कर मेरा आशय पवित्र कर बड़ी कहता स्वामी मैं जानता हूं तुमने तीसरा क्यों बचाया तुमने तीसरा क्यों बचाया है मुझे मालूम है मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरे सर्वस्व मेरे आराध्य मेरे देवता मेरे प्राण मेरे कल्याण कर मुझे मालूम है तीसरा क्यों बचाया है तुमने तुमने इसलिए बचाया है <clears throat> बली का धन हो गया मेरा बलि का मन हो गया मेरा बलि का तन भी मेरा हो जाए अपने चरण कमलों से मेरे तन को नापने के लिए तुमने इस दीसा हो स्वामी मुझे मालूम है कि तीसरा आपने क्यों बचाया है तीसरा आपने क्यों बचाया है कि तीसरा स्वामी आपने इसलिए बचाया है सारे विकार यही से उठते हैं यहां बाद में सारे विकार यही से उठते हैं स्वामी कि तीसरा आपने इसलिए बचाया है कि इसके मस्तक पर अपना चरण रखकर के समस्त विकारों से वहीित कर स्वामी मेरे सर पर रखो रखो रखो पदम तृतीय पुरुषिष्टि में निज रखिए यहां तो नहीं पुराने अंतर में है कि भगवान ने उस पैर को बढ़ाना चाहा, बली ने कहा स्वामी आगे नहीं बढ़ेगा अब इतने में रह जाएगा अब आगे नहीं बढ़ने पावेगा क्यों कि अब तक बढ़ इसलिए गया कि बड़ी घमंडी था अहंकारी था और अब बढ़ इसलिए नहीं पाएगा स्वामी कि अब बलि आपके चरणों का मंगल में पुनीत शरणागत है सर्वस्व समर्पण करने वाला इसलिए अब नहीं बढ़ पाएगा अब नहीं बढ़ अब रहे यही रहेगा स्वामी और अब नहीं जाएगा पहला जी महाराज आते हैं कि स्वामी आप बड़े कृपालु देवी भी और छीन भी और पवित्र आप बड़े कृपालु आप बड़े कृपालु हैं बलि महाराज कहते हैं स्वामी कितने कृपालु महाराज कमाल है बलि विद्यावली और प्रहलाद की युक्ति कमाल की विंध्यावरी की कमाल की बली महाराज कहते स्वामी सुनो वैष्णवता टमक रही स्वामी इतनी कृपा अभी तो मैंने प्रणाम करने का प्रयास किया था अभी भी प्रणाम कर नहीं पाया था। सब कुछ देखे नहीं प्रणाम करते सब कुछ अर्पण करके तब तो ने प्रणाम कर अभी तो प्रणाम आप समझे कि नहीं समझे सब कुछ दे करके न प्रणाम करते अभी तो देवी भी नहीं पाया था मेरे अभी तो प्रणाम करने का प्रयास किया था और तब इतनी कृपा हो गई अगर ची प्रणाम कर लेता तब क्या होगा अहो प्रणाम कृत समुद्यम प्रपन्न भक्तार विध समाह श्री प्रहलाद जी महाराज चल चल चल चल धारा बहा रहे हैं आंखों से हृदय उद्वेलित है उस प्रहलाद के प्रशांत सागर में भावों की उर्मिया उठ रही हैं भाव की तरंगे अटखेरियां कर रही प्रहलाद की उस प्रशांत प्रहलाद को तो प्रशांत कहा गया है प्रहलाद किसी आधी से किसी व्याधि से किसी उपाधि से किसी परिस्थिति से कभी नहीं घबराते महाराज सब में एक बराबर रहते हैं प्रहलाद जी की विशेषता है लेकिन आज प्रहलाद जी के हृदय में भाव कल्लोल कर रहा है भाव कल्लोल कर रहा है प्रहलाद की आखे झरझर झरझर बह रहे हैं स्वामी कृपा बुरा लोगों को जो कहते हैं भगवान दे, भगवान देवताओं का पक्षपात करते हैं मेरे ठाकुर को पक्षपात ही कहने वालों आ जाओ किसी देवता ने क्या ये प्रसाद प्राप्त किया है जो आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दुर्गपाल रहूंगा ठाकुर ने बलि से कहा बली तुम सुतल लोग चले जाओ और जहां से निकलोगे जिस दरवाजे जिससे निकलोगे हाथ में गिला लेकर के हमको पहरा देते हुए पाओ खड़े नहीं पाओगे पहरा देते हुए पाओ तुम सोए रहोगे हम जगते रहेंगे तुम सोए रहोगे हम जगते रहेंगे तुम खड़े रहोगे तुम बैठे रहोगे हम खड़े रहेंगे बुलाओ बुलाओ बड़े बड़े अमलात्माओं को बुलाओ महात्माओं को बुलाओ बुनिंद्रो को जोगिंद्रो को सिद्धों को संतों को आस्तिकों को नास्तिकों को सबको बुलाओ आज से कोई मत कहना कि भगवान पक्षपाती पाती है आज से कोई मत कहना कि ठाकुर पक्षपाती पाती है ये प्रसाद क्या आपने बेटे को दिया आपने ब्रह्मा है क्या ये प्रसाद आपने अपने पत्नी को दिया अपनी पत्नी को दिया कौन पत्नी प्राणप्रिया, प्रिया प्राण जिसको हृदय में स्थान दे रखा है।, है क्या उसको दिया राम जी नेम बिरिंचो लभते प्रसादम न ही आपने ब्रह्मा को नहीं दिया बेटी को नहीं दिया आपने लक्ष्मी को नहीं दिया पत्नी को नहीं दिया कहिए मेरा बड़ा तगड़ा मित्र है मेरा तगड़ा भक्त है न शंकर जी से बढ़कर आपका कोई मित्र होगा न शंकर जी से बढ़कर कोई भक्त होगा न शरीर न सर्बह सर्विष्य न श्री सर्बह की मुतापरी थी। नो सुरा मसी दुर्गपाल हम असुरे तुम दुर्गपाल हो गए स्वामी बंदेर वंदितांग भी स्वामी प्रहलाद के झरने से झरी हुई गदगद कंठ से निकली हुई इस वाणी को सुनकर के ठाकुर भी परस्पर ठाकुर भी बरस बलि की बड़ी स्तुति बलि को बंधन से मुक्त किया लोग को चले लोग को चले गए बलि महाराज सुतल भगवान के बन गए महाराज जी भगवान का मत्स्य अवतार होता है सत्यव्रत जी महाराज स्नान कर रहे हैं उनके हाथ में मछली आ गई उसने कहा मुझे यहां लोग खा जाएंगे कहीं और चल के रखो आ? और चल के रखो कहीं महाराज कमंडल में भर के घर लाए कमंडल बढ़ गया क्या मुझको और कहीं Tuske रखो छोटे से बड़े पात्र में रख दिया कह मैं यहां भी बोहा भी बढ़ गए कहीं मुझे और कहीं रखो छोटे से तालाब में छोड़ दिया yes. मुझे और कहीं रखो okay. बड़े तालाब में छोड़ दिया वो भी बढ़ गया कहको समुद्र कमको फिर खा जाएंगे लोग उनको और कहीं रखो तो भगवान ने ले जाकर के समुद्र में छोड़ा कहे महाराज यही तो क्या हमको फिर यहाँ लोग खा जाएंगे छोड़ दिए राजा हाथ जोड़े खड़े हो गए कह स्वामी अब हमको अधिक मस्त था अपने रूप को व्यक्त कर आप मेरे यहाँ दे वही भगवान का मत्स्य अवतार प्रकट हो जाता है बोलो मत्स्य भगवान ये भगवान का मत्स्य अवतार हो गया मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने वेदों का परीक्षण किया है और इसके बाद अब आगे श्री मनु महाराज के वंश का वर्णन शुरू करते हैं कि मनु महाराज को पहले कोई पुत्र नहीं था तो यज्ञ हुआ यज्ञ होने के बाद पुत्र हो, होना चाहिए क्योंकि शत्रुपा जी ने होताओं से कह दिया कि हमको तो बेटी चाहिए तो परिणाम क्या हुआ श्रद्धा देवी ने कह दिया हमको तो बेटी चाहिए परिणाम क्या हुआ राम जी बेटा के जगह बेटी होगी वशिष्ठ जी महाराज से मनु महाराज ने कहा महाराजी क्या हमारा वंश कैसे चलेगा तो तो बेटी होगी वशिष्ठ जी ने सब समझाया कि इस गड़बड़ी से ऐसा हुआ है कोई बात नहीं भगवान नारायण का स्मरण किया वो पुत्री पुत्र के रूप में परिणित हो गया उनका नाम था सुद्युम्न लिंग परिवर्तन हो गया आई लोग कहते यौन परिवर्तन हो रहा है नई नई चीज है देखो खाती चीजें तो लिंग परिवर्तन हो गया और सुद्युम्न हो गए कल हमने आपको कथा सुनाई थी कि जम्मू द्वीप में एक वर्ष ऐसा है जहां भगवान शंकर रहते हैं अकेले और वहां कोई दूसरा पुरुष नहीं रहता है अब पुरुष जाए तो स्त्री बन जाएगा याद है आप वहां पर सुब्दम जी महाराज गए घोड़े पर चढ़ करके सेवकों को लेकर के तो सुब्दुम्नि जी बन गए स्त्री घोड़ा बन गया घोड़ी और जितने सैनिक थे वे सबके सब, सब स्त्री बन गए सुब्दुम्नि जी का नाम इला हो गया इला उसी इला देखकर देख कि बुद्ध बुध मोहित हो गए और बुद्ध और इला से आगे पूर्वा उत्पन्न हुए हैं शायद दूसरे सत्र में थोड़ी सी बात मैं सुनाऊंगा आपको तो, संभव रहा दो तो। राम जी अब वो इला नहीं आ अब मनु महाराज बड़े चिंतित फिर वशिष्ठ जी महाराज उन्होंने इला ने अपने गुरु का स्मरण किया वो समझ गए और भगवान शंकर की आराधना की भगवान शंकर ने कहा कि छह महीना पुरुष रहेगा छह अच्छा महीना इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा किया तो पुरुष हो गया लड़की से लड़का हो गया और भगवान शंकर ने किया तो आधा इधर और आधा उधर हो गया देखो हो इस कथा को सुन के हंसना मत कहीं ये ठाकुर की प्रभुता है प्रभुता किसको बोलते हैं प्रभु किसको कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ये अन्यथा कर तुम, तुम, तुम, तुम सामर्थ्य है था था था था था। तो इस प्रकार से उन मनु महाराज के दस पुत्र हुए उन मनु महाराज के इलाके बाद भी आगे चलकर के दस पुत्र हुए राम जी दस